हालांकि इसमें शक नहीं है कि बहुत से इतिहासकार चंद्रगुप्त ज्युति को ही विक्रमादित्य मानते और वही एकमात्र भारतीय राजा थी जिसने कि भारत के बाहर जाकर बल्क या बैक्टीरिया पर जिसे उस समय वालिक के नाम से जाना जाता था विजय प्राप्त की बंग या समतट मगध मालवा अवंती तक ने विजय पाई और जहाँ की एक और वह इतना बड़ा विजेता था तो दूसरी और असाधारण शासक और अतुलनीय कला एवं साहित्य का प्रेमी भी था हालांकि इतिहास शिलालेख सिक्के साहित्य इन बातों की पुष्टि करते हैं पर दूसरी और कई ऐसे सूत्र जो कई बार ये महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर देते हैं कि क्या वास्तव में चंद्रगुप्त द्वितीय ही विक्रमादित्य था इतिहास के माने हुए सिद्धांतों और तथ्यों पर यदि हम पुनर्विचार करें यदि उन्हें हम फिर से जाँचें तो कई बार ये संदेह होता है कि असलियत कहीं कुछ और तो नहीं है वह वीरता वह कला एवं साहित्य प्रेम कहीं अपने अंदर कोई क्रूर व्यक्ति को तो छिपाए हुए नहीं क्या वो सारी विजय वास्तव में चंद्रगुप्त ज्योति की ही थी क्या वही समुद्र संपूज्यवता उत प्रयुज नमो तो ना्य मातृभ्यो ब्राह्मदिभ्यो नमो नम सुखी प्रसन्ना बरसो हे जीवन जी बन बरसो हे जीवन तो है ज्योति अमर तुम मेरे जी बाहर तुम मेरे तर बाहर जग के तम देखर निखर, निखर बरसो ईश्वर परसो है जीवन ज्योति अमर परसो है जीवन ज्योति अमर तन मन के जड़ बंधन जीवन रस के निर्जे धन मन के जड़ आयो नौ का से निम मदुलोते गेते पर जीवन धन जवरे फिर जन्म जीवन धन जवरे जग के सरिता सरनागल की समागत अतिथिगण देवियों और सच्चनों आज इस महानगरी में हिंदी नाट्य जगत के इतने सारे शीर्ष स्थानीय लेखकों निर्देशकों परिचालकों समीक्षकों की उपस्थिति से हम सचमुच इतने आह्लादित और अभिभूत हैं कि हम नहीं जानते किन शब्दों में हम अपना आह्लाद व्यक्त करें जब 12 वर्ष महीने पहले हमने यह कल्पना की थी कि इस महानगरी में जहां नाट्य प्रवाह और परंपरा वर्षों से सैकड़ों वर्षों से रही है वहाँ हिंदी नाटक और रंगमंच का महोत्सव करें महायज्ञ करें महापर्व करें और जो कुछ आज तक इस क्षेत्र में उपलब्धियाँ हुई हैं जो कुछ अभाव और उपेक्षाओं की चर्चा होती रही है इन संभावनाओं के प्रति हम जागरूक रहे हैं और होना चाहते हैं उनके संबंध में अधिकारी विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करें चर्चा करें और किसी फलवती निष्पत्ति पर पहुंचे इसका आयोजन करने का अवसर हमें मिले हम नहीं जानते थे उस दिन कि हमारी ये छोटी सी कल्पना इतने बड़े रूप में साकार होगी आज सचमुच उस स्वप्न को साकार होते देखकर बहुत आनंद होता है हिंदुस्तान में जहां जहा हिंदी नाटक और रंगमंच की चर्चा है वहां मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ आज इस नाट्य महोत्सव की चर्चा हमसे इस आयोजन में बहुत सी गलतियां भी हुई हो सकती हैं बहुत सी कमियां रह गई हो सकती हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा और विकासमान प्रवाह आज इस देश में चल रहा है जिसका आयोजन हमने किया है यह हमारे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात हुई कि जो हिंदी रंगमंच के महान अभिनेता ही नहीं नेता भी हमारी प्रार्थना स्वीकार कर इस आयोजन का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हिंदी हिंदी नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में जिनके नामों की गणना होती है नाटक लेखकों के रूप में नाटक निर्देशक और परिचालकों के रूप में नाटक समीक्षकों के रूप में उनमें से अधिकांश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर कष्ट उठाकर जाड़े की जाड़े की इस मौसम में दूर दूर से पधारकर इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा सहयोग देने की आश्वासन दिया है उनके प्रति हम किन शब्दों में पृथज्ञ हों किंतु जैसा मैंने अपने एक मित्र से कहा यह उत्तरदायित्व तो हम सब नाटक प्रेमियों का है हिंदी रंगमंच और हिंदी नाटक के जो विद्वान हैं और जो सेवक हैं उन सबका है इसलिए हम आपस में एक दूसरे को धन्यवाद देने की रस्म ही अदा कर सकते हैं पर हमारे सामने तो प्रश्न हमारे उत्तरदायित्व को निभाने का और हमें विश्वास है कि इस नाट्य महोत्सव की अंतिम निष्पत्ति के रूप में हिंदी नाटक और रंगमंच के विकास में अवश्य बहुत ही अपेक्षणीय सहायता मिलेगी आज जिस महानगरी में आप उपस्थित हैं उस नगरी के पीछे आप जानते हैं नाटक और रंगमंच के कितने वर्षों के विकास का इतिहास संलग्न भूमि गिरीश घोष की तपस्या से पवित्र हुई इस भूमि के साथ विजेंद्रलाल राय की ऐतिहासिक नाट्य परंपरा संलग्न इस भूमि के साथ अभिनय के क्षेत्र में महान संघर्षशील और बलिदान करने वाले शिशिर भादुड़ी का नाम जुड़ा हुआ इन दिग्गजों इन मनीषियों इन विद्वानों के तप से जो भूमि पवित्र है उनकी साधना से जो बलवान है वहां आज ये गौरवपूर्ण संयोग की बात है कि हिंदी का रंगमंच भी अपनी उपलब्धियों की चर्चा करेगा अपने संभावनाओं की ओर देखेगा और समस्त भारतीय नाट्य प्रवाह को विकसित करने की सामूहिक दृष्टि से हिंदी के अवदान की चर्चा करेगा आज हमारे बीच में बंगाल में जो नवनाट्य आंदोलन के, के प्रेरक और नेता हैं, मेरी तरह से ही जो युवक कलाकार और साधक हैं मैं कलाकार और में अपनी गणना नहीं करता। पर युवक हूं उस नाते में मेरे साथी हैं ऐसे शंभु मित्र और तरुण राय अभी आपके सामने उपस्थित हैं मेरे दोनों तरफ इस भूमि में आज सचमुच आप सबको देखकर कितना आनंद होता है हिंदी नाटक और रंगमंच का बहुत महत्वपूर्ण भविष्य है जो भविष्य किन्हीं कारणों से आज तक अपने विकास के मार्ग में शायद रुका हुआ था ऐसे अवसर इस देश में बहुत कम आए मैं हिंदी की ही बात नहीं कहता शायद दूसरी भाषाओं में भी जब नाटक का लेखक नाटक का परिचालक और नाटक का दर्शक और समीक्षक एक मंच पर खड़े होकर एक मंच पर बैठकर, एक दूसरे की कमियों की भी चर्चा करें और एक दूसरे की उपलब्धि की भी चर्चा करें ताकि नाटक अपने समीचीन रूप में विकसित हो सके और आज जिस अभाव की हम चर्चा करते हैं वह अभाव दूर हो इसी कलकत्ता को यह श्रेय रहा है यद्यपि यह एक अहिंदी भाषी प्रांत का प्रमुख नगर है किंतु हिंदी भाषी भाषियों का सबसे बड़ा नगर भी है और यहाँ हिंदी साहित्य हिंदी भाषा के विकास की अनेक धाराएं हमेशा प्रवाहमान रही आपको मालूम है इन सारी परंपराओं के बल से इन हमारे साथियों के आशीर्वाद और दिग्दर्शन की सहायता लेकर हमने 10-15 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 15 वर्ष पहले हिंदी नाटक और हिंदी रंगमंच की तरफ दृष्टि दी यद्यपि ये भी हमारे लिए नई बात नहीं जब हम अपनी आंखें फैलाते हैं नाटक के विकास के इतिहास पर तो पंडित माधव शुक्ल और हिंदी नाट्य परिषद की ओर हमारी दृष्टिया वे हमारे पूर्वज थे जिन्होंने इसी महानगरी में हिंदी का हिंदी नाटक के द्वारा राष्ट्रीय नवजागरण का सूत्र और उसके बाद मुझे याद आते हैं वे दुन जब समाज सुधार और सामाजिक क्रांति के एक पक्ष के रूप में तरुण संघ के मंच से हमने नाटक का प्रयोग करना शुरू किया अनेक भूलों को लेकर अनेक अभावों को लेकर और मेरी दाहिनी तरफ जो तरुण रॉय बैठे हैं जिनका नाम मैंने अभी आपके सामने लिया उन्होंने हमें नाटक करना सिखाया मालूम कितने नाटकों में उन्होंने हमें निर्देशक निर्देशन दिया और एक अच्छा हिंदी नाटक का दल और संस्था बन गया हमारा श्यामानंद जालान हमारी प्रतिभा अग्रवाल हमारे दूसरे साथी इस प्रकार की मिलीजुली साधना के परिणाम है निष्पत्तियां हैं जिनके सहयोग से जिनके द्वारा कार्य करने से लगातार आपकी अनामिका को समस्त भारतवर्ष में आज से पांच वर्ष पूर्व सबसे बढ़िया नाटक अभिनय करने का पारितोषक भारत सरकार की केंद्रीय समिति के मिला आज इतनी सारी उपलब्धियों का भार ले हम जानते हैं उसके साथ जिम्मेदारी भी हमारी बहुत हमने ये सोचा मित्रों ने कहा कि शायद हिंदी रंगमंच का अगला कदम भी कलकत्ता से शुरू हो हिंदी रंगमंच को व्यावसायिक आधार पर विकसित करने का संवर्धित करने का पुष्ट करने का श्रेय और साधना की भूमि ये शायद बने मैं शायद बहुत सी और बातें भी आपसे कह सकता हूं किंतु समय की सीमा में जाना और मुझसे भी ज्यादा मैं केवल पढ़ा हुआ आदमी पर जिन्होंने अपने जीवन में अनेक वर्षों तक संघर्ष किया संघर्ष करके कभी कभी हार भी गए हैं और तब भी एक क्षेत्र से आए लाकर इस नाटक की तपोभूमि में जिसने डाल दिया है ऐसा हमारा हिंदी नाटक हिंदी रंगमंच का पिता पृथ्वीराज उपस्थित है वे आपसे बहुत सी बातें कहें हमारे पास ऐसे नाटक लेखक जगदीश चंद्र माथुर आए हुए हैं धर्मवीर भारती आए हुए हैं राकेश की भी आने की बात है शायद आए होंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र भी हैं, दूसरे इस प्रकार के कितने और लोग हैं समीक्षक हमारे बीच में आए हैं सुरेश अवस्थी आपके सामने बोले, नेमीचंद जैन हैं, लक्ष्मी नारायण लाल है मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ शायद इस समय अब स्मरण भी नहीं कितनी कृपा है उनकी कितना विश्वास है उनका हम में कि उन्होंने इस भूमि में पधार कर हमारे सचमुच राष्ट्रीय महोत्सव के महायज्ञ में हमारी सहायता करना स्वीकार किया है मैं कलकत्ता की ओर से मेरे सारे बंगाली अभिनेता कलाकार लेखक उनकी ओर से स्वागत समिति की ओर से अनामिका की ओर से और आप सब की ओर से जो आज हमें इस बात की शक्ति देते हैं प्रेरणा देते हैं कि हम जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं उसमें चलते चले सहायक आप हैं उन सब की ओर से हमारे प्रधान अतिथि श्री पृथ्वीराज कपूर और हमारे समस्त दूसरे अतिथि जो आ गए हैं या कल तक आ जाएंगे उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद हमारे स स्वागत मंत्री श्री श्यामानंद जालान जिनका भी मैंने आप नामोल्लेख किया वे बाहर से आए हुए संदेश कुछ पढ़ेंगे चंद शब्द कहेंगे संदेश तो बहुत से आए हैं संदेश जैसा की आमतौर से सभी जगह होता है और विशेषकर हमारे पर कुछ खास अनुकंपा रही है हमें प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गवर्नर ऑफ़ वेस्ट बंगाल अख्तर हुमायू कबीर जनरल चौधरी और भी बहुत संदेश प्राप्त हुए हैं लेकिन कुछ संदेशों में कुछ खास पंक्तियाँ हैं जिनको कि मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और मैं केवल उन्हीं संदेशों को पढ़ूँगा और तो मैंने नामों का उल्लेख कर ही दिया है एक संदेश जिसने हमें बहुत बल दिया है वो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री श्री प्रफुल्ल चंद्र सेन का मैं सबसे पहले उसी को आपके समक्ष रख रहा हूं आई एम Glad to learn that Anamika which has already established for itself a place of pride in the Indian theatre movement especially in the Hindi stage is organizing a national festival of hindi theatre in calcutta in december january next i am particularly happy to note that on this occasion there will be participants from almost all over the country and will present plays which will record the gradual evolution of the stage From its folk form to the modern professional standard, there will also be a seminar. Whatever be the language, Indian theatre is an is an established form, and whatever progress is made in one state is of benefit to the rest of the country. एक हमारे शिक्षा मंत्री श्री एमसी छागला <laughs> का है. Theatre in India has a rich heritage and should aim at providing healthy entertainment to the people. and in sighting the cultural and emotional unity of the country i hope the festival and the various seminars proposed to be held would help correct a appraisal of the problems of indian theatre and enlighten people about the important role theatre has to play in the cultural life of the community to the public the development of the hindi theatre through its various stages which will at the same time afford opportunities to the participants for exchange of views on the various problems श्री सत्यनारायण सिंह का है दृश्य साधनों में रंगमंच दर्शकों को शिक्षा देने की दिशा में बड़ा महत्वपूर्ण भाग लेता है आपका समारोह एक किस्म से नाटक के ऐतिहासिक विकास को मंच पर ला रहा है यह उल्लेखनीय श्री सुमित्रा नंदन पंत का है आपके हिंदी नाटक महोत्सव की सफलता के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ आशा है इससे हिंदी रंगमंच की उन्नति में सहायता मिलेगी और मंच संबंधी विषयों पर उपयोगी विचार विनिमय द्वारा यह हिंदी मंच की समस्याओं पर प्रकाश डालने तथा उसे सुसंगठित एवं व्यवस्थित करने में सहायक होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय अनामिका अनामिकाबल फॉर ऑफ गुड वर्क इन दास जो वाइस चांसलर विश्व हैं। उनका अंतिम संदेश में पढ़ रहा हूं इसके बाद मैं दो शब्द आपके सामने कहना चाहूंगा वो है इस नाट्य महोत्सव की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ हम पिछले दस साल से नामिका के मंच से कुछ करते आ रहे हैं बहुत से साथियों बहुत कुछ किया हमें लगा हमने कुछ नहीं किया साल में एक नाटक साल में दो नाटक दस साल में दस नाटक की खेल दिए 500 आदमियों को हजार आदमियों को दो हजार आदमियों को यदि दिखा दिए उससे नाटक का विकास नहीं हो सकता उससे भारतीय रंगमंच नहीं बन सकता आज जो देश में उप चेष्टाएं चे हो रही है हिंदी रंगमंच के विकास की दृष्टि में वो समझ में नहीं आती है कि कब हमारा हिंदी रंगमंच बनेगा और कैसे बनेगा अकेडमी हैं उनके स्टूडेंट्स कहाँ जाएं, ये वो नहीं जानते ग्रुप थिएटर्स हैं रविंद्र भारती के रविंद्र जयंती के उत्सव पर सारे देश में थिएटर बन गए उनमें कौन आके नाटक करें ये वे नहीं जानते नाटककार हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स नहीं मिलते प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें नाटककार नहीं मिलते सारा का सारा एक ऐसा विशेष सर्कल क्रिएट हो गया है कि जिसे कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके हमें बाहर निकलना होगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने देखा कि देश में चारों तरफ अन्य भाषाओं में रंगमंच का उत्थान हुआ यहाँ पर शिशिर बहादुररी का रंगमंच जहाँ बंद हो रहा था और सब रंगमंच में और ये और वो ये सब रंगमंच जो प्रोफेशनल रंगमंच यहाँ तीस वर्षों से चल रहे थे वो बंद हो रहे थे मृत प्राय हो गए थे उनको पुनर्जीवन मिला वो फिर से धड़ल्ले से चलने लगे जो नॉन प्रोफेशनल ग्रुप सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स श्री शंभुमित्र का ग्रुप श्री तरुण रॉय का ग्रुप इन ग्रुपों ने इन दलों ने बहुत विकास किया बंबई में भी हम देखते हैं आदि मर्जबान इंडियन नेशनल थिएटर, भारतीय विद्या भवन इन ग्रुपों ने बहुत बहुत बहुत विकास किया किंतु हम देखते हैं हिंदी के क्षेत्र में श्री पृथ्वीराज कपूर का पृथ्वी थिएटर, जिसके पीछे इतनी बड़ी साधना जिसके पीछे इतना बड़ा कलाकार जिसके पीछे इतनी बड़ी हस्ती थी वो सोलह साल तक किसी तरह से स्ट्रगल करके अंत में उन्नीस में बंद हुआ इस गतिरोध से इस इस इस से हमें कहीं न कहीं छुटकारा प्राप्त करके कोई एक नई दिशा प्राप्त करनी है और यही इस महोत्सव की पृष्ठभूमि है कि हम एक साथ मिलकर विचारें कि हम कहाँ हैं हमें कहा जाना है हमें क्या करना है हर एक एक दूसरे को दोष दे देते हैं भाई डॉ तो लक्ष्मी नारायण ना ना लाल से बात होती है तो वो कहते हैं तुम तो हमारा नाटक नहीं खेलते हो तुम करें क्या नहीं मैं खेला हूं हम जब खोजने लगते हैं तो सोचते हैं कि नाटक कहां से आए भारतीय जन ने ऐसा नाटक लिख दिया जो जनता के पल्ले नहीं पड़ता वो हस्ती नहीं क्या करते मैंने समझ में नहीं आता कि एक जनता का सवाल है जो कि ऑडियंस जो सबसे बड़ी चीज है एक लेखकों का सवाल है एक प्रोड्यूसर्स का सवाल है इस इम्पास से इस गतिरोध से कहीं ना कहीं हमें छुटकारा पाना है कहीं ना कहीं कुछ करना है आज इतने सारे सरकारी प्रोत्साहन के बाद इतनी चेष्टाओं के बाद एक भी ऐसा परमानेंट दल हिंदी थिएटर के क्षेत्र में कोई ऐसा सशक्त दल नहीं ये एक बहुत ही सोचनीय अवस्था है रंगमंच किसी भी देश की सांस्कृतिक गतिविधि सांस्कृतिक उन्नति का परचायक होता है वो केवल दर्पण ही नहीं होता जिसमें कि आप उस देश की उस जनता के लोगों की चीजों को देखते हैं बल्कि वो उसकी उन्नति को मापता है क्योंकि सारी कलाओं का संगम मनुष्य की सारी सांस्कृतिक चेष्टाओं का कलात्मक अनुभूतियों का संगम रंगमंच होता है जहाँ पर कि कलाकार जहाँ पर कि लेखक जहाँ पर कि गायक जहाँ पर कि नर्तक सब एक साथ उपस्थित होते हैं और वही रंगमंच को जीवन प्रदान करते हैं और वही उस जीवन को अभिव्यक्त करते हैं जो कि उस कम्युनिटी का उस समाज का जीवन होता है इस महोत्सव के लिए इस, इसीलिए हमने सोचा कि एक जगह हम जहाँ तक हो सके जितनी धाराओं में चेष्टा हो रही है भारतवर्ष में हिंदी हिंदी रंगमंच के क्षेत्र में उन सारी धाराओं को एक साथ उपस्थित करके अलग अलग जो जो दल प्रमुख रहे हैं उन सभी दलों को एक साथ उपस्थित करके उन्हें हम कहें कि आप कीजिए सब लोग देखें सोचें कि क्या हमारी उपलब्धियां हैं इसके बारे में चर्चा करें कन्वेंशंस करें और इसी दृष्टि से सारा का सारा हमने इसका जो भी प्रोग्राम निर्धारित किया है वो इसी आधार पर प्रोग्राम निर्धारित किया है और जैसा कि मैं कर रहा था हमारी दो योजनाएँ भी हैं नामिका की एक तो भवन की योजना है जो कि आमतौर से प्राय संस्थाओं की हुआ करती हैं जो कि कुछ काम कर लेती हैं किंतु हम ये जरूर महसूस करते हैं कि हमें एक भवन की आवश्यकता हो वो भवन अनामिका का नहीं हो वो भवन किसी एक संस्था का नहीं हो वो भवन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हो वो भवन हो एक ऐसा भवन जहाँ की जितनी भी रंगमंच के क्षेत्र में चेष्टाएँ करने वाली संस्थाएं हैं वो सब एक साथ मिल सकें कहीं एक रिहर्सल रूम्स हों उसमें कुछ मीटिंग रूम्स हों कहीं ऑफिस रूम्स हों आज नामिका के पास अपने एक परमानेंट ऑफिस नहीं है है भी तो वहाँ रिहर्सल नहीं किया जा सकता जहाँ रिहर्सल करते हैं वहाँ ऑफिस नहीं है दस साल से हम काम कर रहे हैं हमारे पास न तो रंगमंच है यहाँ आके बैठ गए लाइट नहीं मिलती हैं कहीं दूसरी जगह चली आइए वहाँ वो नहीं मिलता है ऐसी एक जगह हो जहाँ की किया जा सके किंतु इससे बड़ा सवाल रंगमंच हमारे पास है हिंदी हाई स्कूल है न्यू एम्पायर है विश्व भारती का थिएटर तो कतरे में बन रहा है बाहर भी चले जाइए तो बहुत से रंगमंच बन गए हैं लेकिन हमारे पास दल कहाँ जो दल उन रंगमंचों में वो रंगमंच में साय थाएँ करेंगे या पॉलिटिकल मीटिंग्स होंगी या नाटकानी हुआ रंगमंच नाटक खेले जाए ऐसा दल कहाँ है जो नाटक को प्रोड्यूस करे और यदि नाटक प्रोड्यूस हो जाए तो फिर थिएटर अपने आप बनेंगे मोड़ों पर नाटक होंगे गलियों के मोड़ों पर नाटक होंगे मैदानों में नाटक होंगे गाँवों में नाटक होंगे थियेटर अपने आप उगेगा सबसे बड़ी आवश्यकता है दल की और तो हमारी एक यही योजना है कि अगले चार पाँच महीनों में हम कलकत्ते में एक ऐसे व्यावसायिक या अर्धव्यावसायिक दल की दल को कायम करें जो कि इस क्षेत्र में चेष्टाएं करेगा उसके लिए ज़रा सीजनशिप दो मिनट में मैं कह देता हूं। उसमें यह है कि हम कुछ लोगों को बाहर से आएँ यहाँ से आएँ उनको हम बुला के कलकत्ते में यहाँ पर उनको काम देंगे ताकि दिन में वो फैक्ट्रीज़ में ऑफिसेज में अपनी रुचि के अनुसार ढाई सौ तीन महीने का काम करें शाम को एक ग्रुप बनाएंगे जिस ग्रुप में आके वो लोग रिहर्सल्स करेंगे और इसमें हम उन सब एकेडमीज से जो स्नातक हो के पास होते हैं और पास होकर वो बाहर जा के फिर चारों तरफ पूछते फिरते हैं कि हम क्या करें तीन साल तक हमने एकेडमी में शिक्षा तो प्राप्त कर ली भाई नेमी चंद जी ने सारा साहब तो सिखा दिया अब करें क्या तो ऐसे लोगों को डॉ तो अलकाजी साहब के यहाँ नहीं तो ऐसे लोगों को भी हम बुलाएँगे उनको बुला के रखें ताकि एक तरफ तो उनका कैरियर का सवाल है कि मैं नाटक तो पढ़ गया अब मैं नाटक के क्षेत्र में जाऊंगा तो कहीं ऐसा नहीं हो कि नाटक दल ही बंद हो जाए तो नाटक दल बंद हो जाएगा तो फिर तो करियर नहीं रहेगा फिर शुरू से जीवन खोजना पड़ेगा फिर शुरू से जीविका का साधन खोजना पड़ेगा इसलिए ये किया है ये सोचा गया है कि वो एक फैक्ट्री में या ऑफिस में तो दिन में काम करें उसमें तो जैसा कि अपना होता है जिस तरह से भी कैरियर बनता है वैसे कैरियर बने दो तीन पूर्ण रूप से उसमें संलग्न प्रोड्यूसर्स हों और बाकी सारा स्टाफ हो और बाकी इस तरह के दिन में तो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले और शाम को आके थिएटर में वो लोग जो कि सचमुच इसके लिए सोचते हैं उनकी सचमुच इस दिशा में चेष्टा है जो सचमुच इसके लिए महसूस करते हैं उन लोगों को लाकर हम इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाने की चेष्टा करें हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये चेष्टा हमारी सफल हो और हम इस दिशा में कुछ आज हम लोग आज के इस ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के आयोजन में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है इस आयोजन को ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व की संज्ञा देना कारण नहीं नाटक साहित्य की एक विशेष पठनीय विधा के रूप में तो महत्वपूर्ण है ही प्रस्तुतिकरण की अपनी विशेषता के कारण उसका दूसरा महत्व तो आ जाता है लेकिन इस महत्व के अनुरूप हिंदी की नाटकों के लेखन और उनके प्रस्तुतिकरण की समस्याओं पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना अब तक नहीं दिया जा सका है युग की इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए कलकत्ते की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था अनिमा अनामिका ने आज यहाँ जिस हिंदी नाट्य महोत्सव का आयोजन किया है वह हिंदी थिएटर के अब तक के विकास का लेखा जोखा लेने के लिए प्राचीन नाट्य रूपों जैसे रामलीला नौटंकी और पासी थिएटर से लेकर आधुनिकतर एरिना नाट्य मंच तक के नाट्य प्रदर्शन लगातार आठ दिन तक आपके सामने प्रस्तुत करेगा इसके लिए दिल्ली बंबई, कोलकाता, बनारस अलीगढ़ आदि देश के विभिन्न भागों से प्रतिनिधि तो नाट्य संस्था आमंत्रित किए गए हैं बम्बई की थिएटर यूनिट अपने योग्य युवक निर्देशक सत्यदेव ध्रुबे के निर्देशन में डॉक्टर धार धर्मवीर भारती का काव्य रूपक अन्नायोग प्रस्तुत करेगी दिल्ली का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अपने के प्रिंसिपल और विख्यात नाटक परिचालक श्री अलका जी के निर्देशन में प्रसिद्ध ग्रीक क्लासिक ओडियस रैक्से का उर्दू रूपांतर अभिनित करेगा और श्री क्लब श्री रमेश मेहता द्वारा लिखित निर्देशित व्यंग्य नाटक अंडर सेक्रेटरी प्रस्तुत करेगा कलकत्ते की अनामिका विशेष रूप से निर्मित एरिना नाट्य मंच पर रोमानियन व्यंग्य नाटक स्टॉप प्रेस पर आधारित छपते छपते प्रस्तुत करेगी वाराणसी का श्री नाट्यम प्रेचंद के विख्यात उपन्यास गोदान पर आधारित नाटक प्रस्तुत करेगा कलकत्ते का एकमात्र हिंदी व्यावसायिक नाट्य मंच मूनलाइट पार्थिव शैली में श्री आगा हर्ष कश्मीरी लिखित सीता बनवास प्रस्तुत करेगा हिंदी के प्राचीनतम नाट्य रूपों रूपी रु, रामलीला और नाटंकी के प्रदर्शन के लिए क्रमशः वाराणसी और हाथरस से दक्ष नाटक मंडलियाँ आमंत्रित की गई हैं मैं इस महानगर के नाट्य प्रेमी नागरिकों की ओर से इन समस्त नाट्य संस्थानों उनके अधिकारियों और कलाकारों को हार्दिक स्वागत करता हूँ अब तक के विकास के चरण चिन्हों के प्रतीक इन नाटक प्रदर्शनों के अतिरिक्त अनामिका ने नाट नाटक लेखकों नाटक परिचालकों और नाटक दर्शकों समीक्षकों के त्रिवदसीय परिसंवादों का भी आयोजन किया है जिसके लिए अपने अपने क्षेत्र के अधिकारी विद्वानों को आमंत्रित किया गया है नाटक लेखक परिसंवाद के समापित के लिए प्रसिद्ध नाटक लेखक श्री जगदीश चंद्र माथुर प्रधान वक्ता के लिए ख्याति प्राप्त नाटककार डॉक्टर धनवीर भारती एवं प्रधान अतिथि के लिए विख्यात कन्नड़ नाटककार श्री आज रंगाचार्य को निमंत्रित किया गया है परिसंवाद के भाग लेने के लिए आपके जाने माने हिंदी नाटककार डॉ. रामकुमार कुमार वर्मा श्री उपेंद्र आश डॉ. लक्ष्मीनारायण लाल श्री मोहन राकेश तथा अन्य महान और विशेष रूप से निमंत्रित किए गए हैं नाटक परिचालक परिसंवाद के सभापति के लिए श्री अलका जी प्रधान जी के लिए श्री शम्भू मित्र प्रधान वक्ता के लिए श्री बलराज साहनी आमंत्रित किए गए हैं नाटक दर्शक समीक्षक परिसंवाद के सभापति के लिए श्रीमती कमला देवी जाए और प्रधान अतिथि के लिए डॉक्टर श्रेत अवस्थी आमंत्रित हैं इनके अतिरिक्त अन्य अनेक अधिकारी विद्वान इस परिसंवादों में भाग लेंगे विद्वान मंडली का यह अभूत पर्व हिंदी थिएटर की भावी पथ की ओर दिशा संकेत करने में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व का सिद्ध होगा जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भाषा कोई भी हो भारतीय नाट्य मंच एक राष्ट्रीय महत्व की इकाई है और इस क्षेत्र में हमारी समस्याएं प्राय समान हैं। अस्तु एक राज्य या एक भाषा में हुई प्रगति पूरे देश के नाट्य मंच आंदोलन के लिए हित सिद्ध होगी इस महोत्सव से सहयोग देने के लिए समुपस्थित सभी अतिथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ जब नाट्य महोत्सव की आयोजन आयोजिका संस्था अनामिका के संबंध में यहां दो शब्द कहना अप्रासंगिक न होगा दिसंबर उन्नीस सौ में स्थापित अनामिका कलकत्ते की प्रमुख सांस्कृतिक संस्था है और गत नौ वर्षों से अपने जीवन काल में साहित्य संगीत एवं अभिनव के क्षेत्रों में उसकी उपलब्धियां प्रशंसनीय रही है अभिनय अनामिका के विशेष प्रिय रहा है एवं उस क्षेत्र में उसे सर्वाधिक सफलता ही मिली है 1966 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित हिंदी नाट्य प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के प्राप्ति उन्नीस सौ में दिल्ली में आयोजित रविंद्र रविन्द्र के समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रण एवं उन्नीस में एजना थिएटर में छठे छठे नाटक का प्रस्तुतिकरण अनिम्य के लिए सहज गर्व और गौरव की उपलब्धियाँ हैं एजना थिएटर का प्रस्तुतिकरण केवल हिंदी रंगमंच ही नहीं वरिण भारतीय रंगमंच के विकास के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है अब आज तक इस संस्था ने एकांकियों को मिलाकर कुछ अठारह नाक तक प्रस्तुत किए हैं जिसमें कई विशिष्ट और अभिनव प्रयोग सम्मिलित हैं आज का यह ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व का आयोजन अनामिका की नवीनता तो को उपलब्धि है और इसके लिए मैं के, अनामिका के समस्त पदाधिकारियों कलाकारों और उत्साही सदस्यों को इस महा के महाराट प्रमुख से आज बधाई देता हूँ ये हमारे लिए विशेष प्रसन्नता और गौरव की बात है कि इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह के लिए हिंदी नाट्य मंच के युग प्रवर्तक व्यक्तित्व श्री पृथ्वीराज कपूर हमारे आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हैं मैं उनसे इस महोत्सव का आग्रह करने के लिए साधव अनुरोध करता हूँ प्रिय नाट्य कला के भेवियों उपस्थित महानुभाव देवियों सज्जनों मुझे बेहद खुशी हो रही है इस बात में कि आपने एक ऐसे आदमी को यहाँ बुलाया है इस समारोह के उद्घाटन के लिए जिसमें काफी सुस्तियां भर गई हैं अच्छे गुरुजन ये हाँ बोलो हमेशा हमारे यहाँ वो जो व्यवसाय रूप के टीचर्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा वो तो जान छुड़ाने के लिए क्लास में अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को आगे बिठा लेते हैं। और मेरे जैसे जो अपड हैं या नालायक हैं जो कुछ है, सुस्त हैं उनको पीछे बिठा देते हैं ताकि उनसे मन पच्ची ना हो और काम ख़त्म हो पीरियड ख़त्म हो चार मिनट जो है सवाल पूछे दो चार अच्छे अच्छे लड़कों ने जवाब दिए उसके बाद उनकी छुट्टी हो गई चालीस मिनट ख़त्म बाहर निकल लेकिन इस देश की जो परंपरा है इसकी जो मर्यादा है इसका जो आतिथ्य वो हमेशा जो झोली खाली देखता है उस झोली को भरता है और गुरुजन भी तो सच्चे अर्थ में गुरु हैं वो ऐसा ही करते हैं कि जो नालायक शिष्य नजर आएगा उसको आगे बिठा लेंगे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दे सके मेरे साथ हमेशा से भी होता है आचार्य जिन्होंने मुझे आचार्य कह दिया बनारस में बिठा बिठा के ये बैठे हुए हैं चल दीजिए और बहुत कुछ कहा आज भी यही बात यही रूप नजर आता है कि अभी कह रहे थे भाई साहब कि हमारे यहाँ व्यवसाय थिएटर नहीं है उसकी एक घबराहट सी है व्यवसाय थिएटर नहीं है जब हम इधर घूमते हैं देखते हैं हिंदी का रंगमंच नहीं है ये तमाम ये चीजें देख के फिर नजर आता है कि गधा घूम रहा है ये कोई बार बार बोझ लादने का आती तो है कुछ तो ये क्यों जो भोगे बैठ गया एक किनारे इसको बदले इसको कुछ कहें ऐसे ही शायद माने ना माने चलो बुलाओ इसको कुर्सी पर बैठाओ इस पर माने ऐसी बात को समझेगा इसमें घबराने की कोई बात नहीं मैं सहमत नहीं उन लोगों से जो कहते हैं कि हिंदी रंगमंच नहीं हिंदी रंगमंच है अगर हिंदी को आप इतना सीमित कर दे कि वही चंद अक्षर जो चंद लोग बोले वही हिंदी और दूसरी हिंदी नहीं है तब भी हिंदी रंगमंच है हिंदी भी मेरी गाँव में सीमित नहीं है अगर लालिब अपने दीवान पर ये लिखते हैं, मेरा दीवान है हिंदी तो बोलिए हिंदी कहाँ तक नहीं है के दीवान पे आज भी पढ़िए उनका लिखा हुआ है दीवान हिंदी गालिक का दीवान हिंदी हमने हिंदी को सीमित कर दिया कई दफ़ा होता है जो बीवी या मियां से रुष्ट हो या कोई बात हो या मैं समझ रखती हूँ तो हमेशा ये नहीं है वो नहीं अभाव की बातें ज्यादा करते हैं हम हमारे घर में एक प्लेस खड़ा किया हुआ अरे अभाव कहाँ है जाओ आओ मेरे साथ चलो किसी गाँव में भी चलो तो रंगमंच है मैं तो मारा मारा फिरा सारे शहरों में घूमा कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ श्रीनगर से लेकर धनुष तक गया हूँ आज जो पोलियो बह गया जब हम इसमें से गुजरे तो एकदम क्षेत्र के लड़के लड़कियाँ एक ही थर्ड क्लास के बड़े डिब्बे में वही फर्स्ट क्लास बन जाता था फर्स्ट और सेकेंड कम्बाइंड हो जाता था तीन लाइने बढ़ीन और वो पार्लियामेंट का फर्स्ट क्लास के पास जेल में रहता था तब भी उसी में नशे आते थे तो वो एकदम भाग हुए कि बाबा जी समर में गई गाड़ी यूं उठते हैं वे वहाँ पर धनिषुड़ी तक गए मदुराई और त्रिचराबली में भी खेला है। वेरावल और पूर्व पोरबंदर से लेके गोरखपुर और मुजफ्फरपुर में भी खेला और बीकानेर से बेदवाड़ा तक खेला है और कोई ये अपने बम्बई से कलकत्ता तक खेला है छोटे छोटे गांव और शहर महाराष्ट्र के सौराष्ट्र के गुजरात के इत्यादि आप गिरने लगेंगे तो आपसे आप निकलेंगे सब में मुझे तो कोई जगह नहीं लगी किसी ने कहा हो कि तुम्हारा हिंदी है इसलिए हम देखने नहीं आए कि आया जाते आप हैरान होंगे बहुत गलत क्यों बंद हुआ थी अरे बंद हुआ उस बुद्धू की वजह से आप कुर्सी में बिठा देते लाला उसको ये पता चल गया कि मैं तो नालायक हूँ ये लोग मुझे बड़ा विद्वान मानते है जब इसको एहसास इस बात का इसलिए कहा भाई थम अभी तक तो बात बनी हुई है बात ऐसा तो निकलना जाए आप कोई शायद सुनकर खुशी होगी या हैरत होगी कि आखिरी शो जो चार शो हमने श्री में खेले 1960 में सात आठ नौ दस अप्रैल दो हजार ढाई हजार ढाई हजार तीन हजार और पांच हजार के ऑडियंस पांच हजार आदमी बैठे हुए देख रहे लोगों के अभाव से बंद नहीं पैसे के अभाव से बंद नहीं हुआ ये बात है कि में पैसे लगाता फिर और उसमें आ जाए। इन्हें मैंने एक फिल्म बनाई लाख से वाला बात। तो किसी की कमी नहीं थी जाने कभी में, कभी यूरोप के के में अफ्रीका पहुंचा और हर जगह प्यार मिला यहाँ कलकत्ते हर जगह और फिर ये जो हमारा वो हमारे पृथ्वी थिएटर का संचालक था वो इतना नालायक और ये उसके उसको पता चल गया कि इस देश में आतिथ्य बहुत प्रधान है तो उस आतिथ्य पर इतना जोर देता रहा कि सख्त गर्मियों में पंखे बंद करवा देते जून और जुलाई में के महीने जून के महीने में मई और जून के महीने में नागपुर और जबलपुर कोई भाई उधर से आए हों तो उनको पता क्या तपती है वाँग यानी छतें तपती हैं जमीनें तपती हैं हर चीज़ तपती है पंजाब में अमृतसर में अगस्त के महीने में जहाँ कहते हैं कि वो भादों की धूप देख के दिया भारत में रोज जिस दिन राजा रामचंद्र शाया हो और पंजाब में मशहूर है कि भादों की धूप में से उस भात से तंग आके किसान फकीर हो जाते हैं वहाँ की पंखे बंद करवाने के अंदर और फिर हाउस वाले भी मिलते थे तो किसी अभाव से नहीं आचार्य शास्त्री ने मुझे लिखा लिखा तो तो उनको मैंने मैंने एक चिट्ठी लिखी वो उन्हें, उन्हें में उन्हें में उन्होंने तो उसमें लिखा था उन्हें पूछा था, तो मैंने कि कि कहा जानकारी सोलह वर्ष सिखाते सिखाते यही सीखा कि स्वयं कुछ नहीं सीखा अब जब ये जातु इस बात का पता चला तो ताकि मित्रजनों का कहा झूठ से बनाओ कि ये कला मारतंध ये कला के हाथ ये कला के घोड़े वो कुदरत ने आके देखा बड़ा ठीक उसने मेरे गले पर हाथ रख दिया था जरा रुक जा जरा थम जारा सुन ले जरा देख ले कुछ पढ़ ले कुछ सीख ले इसके लिए रुका लोगों की वजह से नहीं रुका किसी के अभाव किसी और चीज़ के अभाव की वजह नहीं रुका और फिर जब मैंने देखा कि कहाँ नहीं है रंगमंच क्या जो शम्भू खेलता है ये हिंदी का रंगमंच कहाँ का का? हिंद का है बच्चों को देखा खेलते हुए इन्होंने भी प्यार की जोरिया भर भर दी रात को हम वही खेल रहे जिनको हमें ये खेल दिखा रहे कहते हैं कि तो पापा बुलाते बड़ी ओवर का हिसाब से अकल की वजह नहीं अकल में तो मुझे पड़ा तो कह लेगा ये भी देख ले समझ लेता और, ले और प्रोत्साहन देने के लिए कहां, कहां नहीं अगर मनोहर आज खेल रहा है और मद्रास से वो बम्बई आता है वो उर्दू को सिखाने के लिए बुला लेता कहता हमारा खेत भी देखा तो वो मनोरंजन क्या खेल रहा है वो हिंदी नहीं है वो सीता और राम की कहानी चलता क्यों दिमाग में भाषा बैंक है मैं तो सारे वर्ल्ड के देशों को कहना चाहता हूँ वो नहीं पर खेर हटाइए इस देश के खेतों को तो देख मानिए अगर ये आजादी का आंदोलन क्या हम उसे कहें कि जो बंगाल का आंदोलन था महाराष्ट्र का आंदोलन था ये सीपी का आंदोलन था या शहरों का आंदोलन था ये तो पंजाब का आंदोलन ये कभी यूं उठी वे कभी यूं उठी वे यहां से उठी कभी पंजाब से उठी कभी बंगाल से उठी महाराष्ट्र से उठी है यहां से उठी वहां से उठी हर जगह उठी देश का आंदोलन आज आपने सत्य स्वरूप कलकत्ते में जो अगर किया है और आपने इतने बड़े बड़े महाराजियों के नाम लिए मैं साथ ही और गिनने लगू तो मेरे इतने सामने यूं फिल्म की फिल्म थी ये दौड़ती बाबू यही इसी देखने और ये छवि बाबू भी, यहीं, दुर्गा भी यहीं। और आज है, ये, है, ये, है सब, ये, है सामने। ये ये सब ये ये ये ये बैठे हैं सामने यही बैठी ये वो स्थान है जहां हशर की कलम बोली है जहां नारायण प्रसाद बेताब की कलम बोली तो उन्होंने जरा नामी हम भूले नहीं लाइफ इज रिले रेस ये जिंदगी एक रिले रेस की मान, माने कोई सारी उम्र लेके उस को दौड़ नहीं सकता किसी ने कहीं जाके किसी ने कहीं जाके किसी के हाथ से थाम लिया किसी ने वहीं छोड़ दिया फिर वहाँ से उठाया बेटन और भागे आगे चले और आगे भी कहाँ है ये भी पता नहीं शायद ऐसे ही घूम रहे हैं ये भी कोई देखने नहीं है कि आगे ही चला जा रहा है आगे कहां जाएगा आदमी जमीन गोल है तो भागी है। कितना भागे गोल गोलपुर घूमेगा तो आगे पीछे की चिंता ना कीजिए ये आगे भाग्या वो आगे भाग गया आज मैं मद्रास में जाता हूं मैं आंध्र नट परिषद पर प्रसारित करने गया 1950 में 60 नाटक उनसे देखे आंध्र भाषा मेरे साथ उन्होंने बैठा दिया इंटरप्रेटर मैंने कहा नहीं भाग ये मैं जबान का निर्धारित नहीं मानता हूं और इस पर ये आधार है ये नहीं मानता हूँ कि लड़क इसका अपने एक हृदय की भाषा नाटक की भाषा हृदय की भाषा है। मैंने कहा जब मैं बाहर के नाटक देख सकता हूँ बाहर के मुल्कों के, जिन भाषाओं को नहीं जानता हूँ रूसी नाटक देख सकता हूँ चीनी नाटक देख सकता हूँ और ये साउथ ईस्ट एशिया में जा देख सकता हूँ और क्या इसकी ऐ, फ्रांस के नाटक देख सकता हूँ जो भाषाएँ नहीं जानता हूँ तो अपने देश की भाषाएँ तो हर बात बोलती है अपने आप आँखें भी वही बोलती बातें करती हैं इसलिए हैं साठ नाटक में भी देखे चार दिन रहे थे बस कोई एक घंटे के भी थे आधे घंटे के भी थे भाषा सीमित ही होती है बात मैं तो ये समझता हूँ जो महाराष्ट्र में हो रहा है जो किया है जो बंगाल में हुआ है और हो रहा है और हो चुका है जो पंजाब में हुआ है यूपी में हुआ है तो मध्य प्रदेश में हुआ है मद्रास में हुआ है आंध्र में हुआ है जहाँ भी जो हुआ तो जो मैसूर में हाँ भी कलाकारों के देखी कितना पूजा जाता है माना जाता है कि एक सज्जन उनचास थिएटर लेके गया और एक बहुत बड़े लेखक उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमने यह कन्नड़ भाषा सही रूप में बोलने हमने सीखी है तो वरदाचार्य से सीखी हमने सीखी है तो मोहम्मद पीर से सीखी जो आर्टिस्ट थे दोनों तो यह हर जगह जो रहा है हिंदी लाट आप इसे दसाएंगे इस बात से तो बिल्कुल और एक और बात हिंदी इतनी विशाल है कि एक जगह वाला हिंदी नाटक आप कहते हैं दूसरे वाला कहतेगा ये हिंदी नाटक नहीं है और ये शुरू में अपनी बहें फैलाए हुए चली जा रही है ये सभी हिंदी नाटक हैं और ये हिंदी जो भाषा है सबकी है ये होते होते इसमें ये सब भाषाएँ अपने आप मिल इसको ऐसे ही सजाने की, फूलों की तरह ये गुलजार का गुलजार भी उठेगा और ये नाटक इसके साथ ही एक बात सब के सुविधाएं भी हैं हर चीज के प्लस और माइनस साथ चलते हैं तो जहां उसमें खास खास खूबियां हैं जहां उसकी खास धन है जो उस धन के साथ रहने भी है तो हर चीज के साथ किसी के साथ लगा रही है, हर चीज के नीचे बिल पड़ा हुआ है जिंदगी हम बिल को न देखें तो ठीक है आप कितनी देर रहें यहाँ आके बैठी किसी बड़े होटल में जा चाहिए भाई ठीक है जब तक जेब चलेगी चढ़ाएगी कितने दिन उसे होटल में रह सकते अगर किसी मित्र का घर ढूंढेगा तो ये तो ये चक्कर है ना होते थिएटर के वाले पूरा पूरे तौर पर प्रोफेशनल हो जाते नहीं हो सकते क्योंकि उनको अभाव है क्या गड़बड़े हैं तो म करते वे काम थियेटर में कर लेते और थिएटर में नशे हैं, उनकी कीमत भी नहीं आकी जा सकती तो वाला नापा नहीं जा सकता वो एक मोमेंट वो एक क्षण वो है के गुजराती में कहा है वो तो हृदय ना शुद्ध प्रेमी ना निगम ना ज्ञान ओछा छे न परवा मान यूभासन मान ओछा छणे कलहे वह आंसू णय कलहे वह आंसू चुपी चुही चाटी स्वामी अरे एक पल मार्टी जीवन नो हो थे। ये थिएटर का एक पल जो होता है जीवन का दान ओछा हो जाता वो जा एक पल का जो नशा मिलता है वो जो इम्पेक्ट मिलता, मिलता है जिसका अभाव फिल्म में है सत्य अच्छी से अच्छी आज चीज कर जाए और कोई दाग नहीं कोई फरियाद नहीं पूछने वाला नहीं अरे भाई क्या हुआ वो ऑसिलोग्राफ क्रैक कर गया उनको आसिलोग्राफ की किसी को ध्यान है टेक्नीशियन अपने काम में लगा हुआ है ऑडियंस वहाँ है नहीं थिएटर की तो करने वाली असल ऑडियंस है। ये आर्टिस्ट लोग जो करते रहे करते रहे बड़े आंकड़े आ गए, पृथ्वीराज कपूर जैसे भी और भी कोई तो कोई नहीं असल ऑडियंस यूँ हृदय लेके आती है वो पूरा हदाय देने के लिए आती है तो वो ऑडियंस है वो कभी इस भाषा में थिएटर में आप देख लीजिए दूसरे भाषा में देख लीजिए तीसरी भाषा में देख लीजिए वो आपको मिलती है बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उनको भी फुर्सतें नहीं है जिंदगी कित हो तो वो बढ़ गई खांड का भाव बढ़ गया गंद का भाव बढ़ गया तो चक्कर में बढ़ गए लेकिन है है हर जगह है तो वो वो जो चक्कर से चल जाता है वो उस चक्कर में आके ठीक है कुछ देर कोई इधर रुक गया वो उधर रुक गया लेकिन उसकी कीमतें हैं उसके फायदे हैं उसके नुकसान हैं तो थिएटर में मैं तो जब एकेडमी में पहले शुरू में ही मैंने हमारे डांस एकेडमी संगीत नाटक अकेडमी में मैंने उनसे कहा था कि थिएटर वहाँ है तो थिएटर की डेफिनेशन में मेरे कहा फिल्म भी लगा दो आखिर क्या है वो उस एक्टर को देखने के लिए नज़दीक गया कई लोग बैठे हुए जिस तरह मैं आखिरी शो पैम से चलती थे वर्क मैंने महाराष्ट्र शुगर फैक्ट्री अप्रैल की बात है, 1960 की बात कर रहा था तो जब मैंने कहा उससे तो मैं तो तो भी घबराने की बात नहीं आप फिल्म को भी पढ़े बदसम जी वो भी थिएटर का हिस्सा ही है हंगामे अगर वहाँ हैं तो फिल्म थिएटर में भी होते रहें और हो सकते हैं और होंगे हाँ जो आर्टिस्ट को वो जो संपर्क मिलता है ख़ास वो इम्पैक्ट मिलता है वो वो वो जो रिएक्शन मिलते हैं ताज़ा ताज़ा उसी की खातर वो भाग भाग के जाता है स्टेज पर उस नशे के हाजिर करने के लिए और उसकी कीमत देता है और जो जब तक दे सकता है देता है ये हिसाब है आप ये कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। प्रोफेशनल रूप में शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप सब जितने इसके प्यार करने वाले अनामिका में जितने नाम पढ़ता हूँ ये सब किसी न किसी काम में तुझे हुए वो काम छोड़ के सब इस तरफ लग जाए तब तो और बात है वो होगा नहीं तो एक प्रोफेशनल सा रूप भी पैदा होगा और न हो तभी कोई बात नहीं वो मोमेंट्स वो क्षण उनको बहुत लंबे हिसाबों में नापो वो एक क्षण मात्र वो एक मोमेंट वो जो आके शाम को इकट्ठे होंगे तो वो जो मिलेंगे और बजाय की कि वो कहीं बैठ के रमी खेलें बजाय बजायश कि वो कहीं क्या लोगों के चक्कर में पड़े वो भी अच्छी चीज़ें बुरी नहीं है रमी बहुत अच्छी चीज़ है मैंने रमी वालों को मुझे नहीं खेलना आती मैंने रमी वालों को ये कहते सुना है भगवान तो बहुत याद करते बहुत याद करते देखा मंदिरों में इतनी आवाज आवाज। ऊंची सुनी, सुनी जितनी रमी वालों के ओ गॉड गॉड गॉड, पता है is great। वैसे is not great अगर पता नहीं आता जो कर जैसी जाति भावना ताकत इसमराम वाली बात से वो ये चीज जो आप कर रहे हैं इसका मैं स्वागत करता हूँ जैसे स्वागत करता हूँ इतनी दूर से आया उसका स्वागत करने की पर ये साथ कह देता हूं कि ये डेवेलप न कीजिए ये कॉम्प्लेक्स कि नहीं है नहीं इस कि जितने लेकर हैं ये इनको भी किसी बात की चिंता नहीं अभी कह दिया उन्होंने हम, आप हमारा खेल लेकर थे उन्होंने शायद हमारे कहा होगा हमारा बन गया वो बाद, -बाद में लेकिन कहीं ना कहीं हो रहे होंगे अरे साहब हमारा पिछले दिनों में आहूती कन्नड़ भाषा में हुआ एग्जाम कर रहे थे और उधर रशिया में मुझे चिट्ठी एक किताब आ गई उसको मैंने पहचाना भाई वो उसका पृथ्वीराज से कोई संबंध था उसमें पृथ्वीराज की तस्वीर थी और कहीं एक कोने में दीवार लिखा हुआ था दीवार का रशियन भाषा में ट्रांसलेशन हुआ और सोना एक लाख किताब वहाँ और अच्छे किसी काम लगाए हो गई उन्होंने क्या किया पता नहीं और जर्मनी में भी ऐसी बात हो रही कोई इंग्लैंड में अमेरिका की यूनिवर्सिटी मंगवाई पैसे नहीं दिये, नहीं दिए दिए दिए दिए ना दिये, ना, दिये, ना से। आपके भी खेल हो रहे होंगे पैसे नहीं दिए नहीं दिए ना दिए दिए ना, दिये, ना तो अगर घूम फिर चिंता पैसों की आ जाए तो फिर तो बात गड़बड़ है सभी काम के लिए कुराब हो जाए तो ठीक है जितने लेके गए इनके खेल होते रहते होते हैं क्लासरूम में होते हैं तो हमने शेक्सपियर को असल देखा तो अपनी क्लासरूम से देखा हमारा एक प्रोफेसर था वो इंग्लिश आया एक्टर बनना चाहता था बाप ने नहीं बनने दिया उसे पकड़ के ठोस ठाक थे, थे वो पाली थे बाप उनका उन्होंने कैट प्यूशन कॉलेज में ठोंस दिया आ गए पिछावर पहुंच गए अब वो रोज़ पढ़ाने के वक्त था तो नॉट दिस पे कमल प्ले यू प्ले हेमलेट कमल खड़े हो गए वे हो रहा है इस रूप में सब पढ़े जाते किए जाते और वो हो रहे हैं होते रहेंगे भिन्न-भिन्न रूप ये नाटक आप कहने कि शारा बन गई है वो खाली है जहां लोग पहुंचते वहां नहीं होती होंगी और ये भी विचित्र भाषा है गलतियां बहुत सी है उसकी तरफ में बोलने लगूँ तो भाई वो सोलह साल का मेरा अनुभव दो हजार खेले गेल मैंने भी और काफी भ्रमण किया है तो काफी लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि वो जो वो अवसर जो मिला 16 वर्ष जो चाहे कहूँ जैसे चाहे कहूँ और जिस रूप में चाहे कहूँ और लोग प्यार से ले मैं तो कांप गया मैंने कहा यार मैं कोई ओवर ड्राव कर रहा हूँ गुजरती बैंक से तो राउंड कर लूँ बैठ मुझे तो बहुत मिला मेरे लिए तो चिंता किए की ना कीजिए और मैं ये समझता नहीं की ये आदि थे जितने कर गए भारत से लेके चलिए और भरत से पहले भी किया होगा किसी न किसी ने आप विद्वान लोग पढ़े लिखे लोग जानते होंगे इसको मेरा ख्याल है कि भरत ने भी मेरे जैसे किसी उछाणू देने वाले को देखा होगा आश्रम में क्यों कर रहा है क्या कर रहा है लिखने लग गए हमारे यहाँ राइटर बैठ जाते थे ये नहीं कि मुस्लिम कम समझ थे मैं समझता हूँ बहुत समझदार थी वो बैठ जाते थे और रिहर्सल में डाल देते थे और बैठ जाएं और आर्टिस्ट के मुंह से जब बात कोई निकले उसके अनुसार उसे भर लेते याद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने आहू जी देखने के बाद कहा था शायद आये हो फरमाया था कि खेल के बाद खड़े हो गए पृथ्वी जी ये देखा नहीं ये खेल तो उगा मालूम होता है है, तो, तो प्लेज मैंने देखा नहीं मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता इसलिए बात कर रहा हूँ मैंने देखा नहीं किया काम इसमें हाँ ये बड़ी विचित्र बात है घाटक वाला अपने आप हाँ को देख नहीं सकता तो तो तो ये ये ये लोग जा, ये लोग या मैं मैं भी अब देखता हूं। तो राजा कहता रा <laughs> तो में आया कौन मैंने देखी काम किया क्योंकि नाटक में नहीं जब देखना मिलता तो खामखा फिल्म देखे कहाज आए तो वो आए थे अपना जिनका आश्रम है वहाँ पे दिलीप जी के तो वहाँ से कोई उनको से जिंदे आया नाटक देखा और वो पूरे समय बैठ गया हमारे खेल बड़े लम्बे हुआ करते थे अकलमंदाज भी थोड़े में बात कह लेता और बेवकूफ़ जो है वो ज्यादा कह लेते हैं जैसे मैं ले रहा हूँ तो मेरे नाटक भी बड़े लंबे हो जाते थे लिखने वाला तो तीन घंटे के अंदर के लिख होते होते चार चार घंटे के साढ़े चार घंटे हो जाते थे वो यू बढ़ते चले जाते उन्होंने पूरा खेत देखा अंतर आए पहले इंटरवल में आए फिर एंड में आए और कैसे लगे कि मैं इतमी से चैन से मिलना चाहता हूँ आई वु लाइक टू कम टू योर प्लेस जहाँ हम ठहर हो बुलाए कुछ देर मेरे पास बैठे कहेंगे मैं सबको बुला लूँ बुला लूँ मैं सबसे मिलना चाहता हूँ इस पूरी फैमिली से इस परिवार से फिर उन्होंने अस्सी पचासी का परिवार था सबसे बैठ के उन्होंने बाते की बातें की और उन्होंने भी वही वर्ग राम कुमार जी के बारे में दोहराए कि लिखा हुआ योगा ही वो डायरेक्टर स्टेज डायरेक्टर थे आए थे अपने भ्रमण में कैसे कि हमें इतना कम वक्त मिलता है सिक्स वीक्स की एक बनी हुई है वहाँ है कि ऐसी ही है सिक्स वीक्स में कर दो ये कर दो तो उसमें फिर हमें पूर्ण डालने पड़ते हैं से यहाँ जाना है यहाँ से यहाँ जाना है यहाँ से यां कहीं पचास शो के बाद वो क्रिएटिव बात में बात पहुंची उस बीच में कई आर्टिस्ट चले जाते हैं कोई फिल्म में चला, चला गया कोई इधर चला गया कोई स्टार है उसने टाइम इतना दिया हम दूसरी प्ले में चला गया कैसे मैं तुम्हारे यहाँ देख रहा था कि हर मूवमेंट जो है मैं उसे पकड़ना चाहता था इसके बाद ये होगी वो नहीं थी कोई और बात थी तुमने कैसे किया मैंने को मैंने किया ही नहीं ये हुआ वही बात उन्होंने पहले ही कहते ये हुआ है इसकी इस इन कामों में बड़े नशे हैं बड़ी चीज़ें ये होती रहेगी होंगी घबराई ये नहीं किए जाए और जिन्होंने किया है मैं कहता हूँ पहले से हाँ उनको न भूल फांसी में कहा है कि बा हबीब नशीनी नहीं वो वादा पैमाई हरीफा रे वादा पैमा जब मित्रों के साथ बैठे हो शराब का दौर चलता हो या प्यार का दौर चलता हो या किसी चीज़ का दौर चलता हो गठिये भे का दौर चलता हो किसी चीज़ का तो उन मित्रों को ना भूलो जो जंगलों में घूम रहे तो उन लोगों ने जिन्होंने किया है कि सब का किया सबको याद किया बहुत बड़ी बात तो जोड़ा ना था उससे वो तमाम लोग जो कर चुके हैं जो कर रहे तो इतने लोगों को वक्त मिला यह सब कुछ करने का और इतने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया वहीं से कहीं मछल पड़ी हुई उठा के आगे चलता जिंदगी यही चलती रहती है ठीक है कभी तेज रफ्तार कभी धीमी रफ्तार से ईश्वर लहरी हुई जिंदगी की जो ही कभी उठा में आ गई कभी धुत में आ गई तो ये ये है पर इससे निराश होने की कोई गुंजाइश नहीं मैं तो पूरे में बार बार घूम के देखा बड़ा प्रोत्साहन पा हाँ आज के इकोनॉमिक्स में जब तक आता, उससे, तो आता है उससे फिर नज़र आता है कि बहुत सी तकलीफें हैं लेकिन आपको हैरत होगी फिल्म की दुनिया में इकनॉमिक्स जो है जिसमें एक तरफ लाखों की तरह है वहां जो ढूंढू मेरे यहाँ सौ रुपए भी ना पाता था प्लस सो मैनी कंसेशन प्लस ये बोनस पृथ्वी से आठ बोनसेस भी दिए हैं हजार खाते हुए वो अभी तक सौ रुपये नहीं पहुंचा है। चार वर्ष हो गए पृथ्वी से बंद हुए फिल्मी दुनिया में साठ रुपए मिले उसको साठ के पैंसठ शायद एक डेढ़ रुपये तक रखिए तो भी है बड़ा विचित्र है एक तरफ यू एक तरफ यूं देश में भी आ जाए एक तरफ यू एक तरफ यूं एक तरफ जो हॉलीवुड जाती है एक तरफ अभाव है उसका तो ये सारी चीजें कुछ संबंधित तो है जब सब ठीक हो जाएगी ये भी साथ साथ ठीक हो जाएगी हाँ जो करते रहे जो इसके लिए मेहनत करते हैं वो उसी मेहनत का जो अपना आप फल है जो उसका अपना नशा है जो उस करने का है वही आनंद जो है वो उनको साथ साथ मिलता जाएगा तो रिजल्ट के लिए घबराइए नहीं और ना ये समझिए कि फिलहाल थिएटर मर गया फिलहाल आदमी मर गया हमने तो, तो, तो माना ही नहीं जब तो वो जब हम अभी बात कर रहे थे कपड़े बदलने की बात हो रही थी नैन हम से नंदी शस्त्राणी नैन धासी पालका चाहे कैसी आदमी आप होने शोशी मारता कहा आदमी भी नहीं मर सकता भी नहीं मर सकता मरा नहीं है भरत नहीं मरा है अविनाव तो भरत भी बैठा है भरत नहीं मरा है और देशक नहीं मरे है वाल्मीकि नहीं मरा है आज भी एक कभी से कभी दूसरे से मैं तो इस देश की कहीं भी किसी भाषा की कोई बात सुन पाता हूं नल्लार कांडे नलमित नल्लाज पद उन्न नल्लार गुलंगल उद उन्नंदे अवरोध रिंग पद उन्न देखा नीरा गाती है ती तो है।, है तो इधर अभियार गाती है जिंदगी बड़ी भरी हुई है ठीक है वो जो एटम फैटम चलाते हैं उसका बुरा बुरा कुछ गिरता है वो ऊपर पड़ा होता है कभी हमें नजर नहीं आता और यहां धंध भी होती है इसमें सवेरे काफी उसमें भी कभी नजर नहीं आता पर यह नहीं कि उसके पीछे प्यार का चेहरा जो छिपा हुआ वो है नहीं वो है नजर नहीं आता ईश्वर करें क्या नाम इतने अपने अंदर प्रकाश पैदा कर ले कि वो प्रकाश से भर भर दे वो धुंध को हटा दे वो प्यार भरे प्यारे चेहरे जो हैं वो नजर आए और हम उनसे और प्यार कर सकें हमारे अंदर का उत्साह और बढ़े मेरी दुआएं और मेरा प्यार आपके साथ है और ईश्वर करे आपका हर कदम आगे बढ़े आप आगे बढ़े और सबको साथ देते हुए आगे बढ़ते चले जाएँ जैसे ऋषि ने कहा है सहना भगतू शहनो भगतु तो पृथ्वी ने भी एक साधारण भाषा में है कि छोड़कर बुक जो और विवाद आओ हम आगे बढ़े सब एक साथ भाषा की सीमाओं को यहाँ तक तो उसमें अपने आप उसी में कर डालिए बल्कि समझिए कि जो भी काम हो रहा है उसी देश के लिए हो रहा है और उसी में जाके सब महें जो हैं उसी सागर में आने वाली हैं कि ये मेरा देश है ये मेरा देश है ये मेरी भूमि है ये मेरी पूछ भूमि है और जो भी कर रहा है जो भी श्रद्धांजलि दे रहा है इसी देव के चरणों में दे रहा है उसकी श्रद्धांजलि का मैं आदर करूं और उनसे बल प्राप्त करते हुए अपनी भी श्रद्धांजलि दूंगी आगर में समागत बंद बंदो मैं शायद बिल्कुल उसके वित्री आपने से, से, से कुछ भिन्न मान करके बात कर रहे हैं संभव है आपको ये लगे की ये आत्म प्रशंसा है मगर सचमुच आज पिछले दो महीनों से अनेक साथी बहुत से लोग हमारी तरह बिल्डा लगाए हुए आपको दिखाई पड़ेंगे मगर उनके अतिरिक्त तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो आज पिछले दो महीनों से रात दिन अपना काम काज छोड़ करके या उसकी उपेक्षा करके काम कर रहे हैं और वास्तव में उनका यह सहयोग बड़ा आत्मविश्वास हम लोगों में पैदा करता है कि कोई भी बड़ा से बड़ा काम यदि हम उठाएं कमियां तो रह जाती हैं और हमसे भी बहुत कुछ भूलें शायद हुई हों वो भी सकती हैं होंगी आगे भी और मगर फिर भी बड़ा बोझ हम उठा लेते हैं और हमें विश्वास है कि उस बोझ को लिए भी बहुत लड़खड़ाएंगे नहीं लड़खड़ाएंगे भी तो आप सबके हाथों का सहारा हमें फिर से खड़ा होने का बल देगा हम आप सबके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं अनामिका की ओर से आप सब अपने से ही लगते हैं जो बाहर से भी आए हैं और जो यहाँ के भी हैं फिर भी वही रसमदाई की बात है अभी हम लोग फिर मिलेंगे मगर संभवतः इस रूप में बात से अतिथिगण लौट जाएंगे। यद्यपि समावर्तन समारोह तक सब लोग नहीं रह सकेंगे इसलिए मैं नामिका की ओर से आप सबका स्वागत भी करती हूँ और आप सबके प्रति आभार भी प्रदर्शित करती हूँ धन्यवाद अब राष्ट्रीय संगीत होगा आप सब उसमें योगदान दें उसके पहले हमारा एक अनुरोध है कि आयो राष्ट्रीय संगीत की समाप्ति के बाद आप अभद्रता क्षमा करेंगे आप लोग हॉल तुरंत खाली कर दीजिएगा क्योंकि 6 बजे जो आयोजन प्रारंभ होने वाला है वो लोग अभी स्टेज पर कम से कम 45 मिनट उन्हें समय लगेगा स्टेज को तैयार करने में आशा है आप सहयोग देंगे हैं कि हम छोटे-छोटे नोट सुन रहे हैं और एक बहुत बड़ा कोई कोई पिकासो पिकासो का चित्र चित्र है उस के में में हम टूटे-टूटे कर रहे हैं और अंत करके सारे सारे समूहन एक व्यापक संगीत और व्यापक चित्र में परिणत हो जाते है।, है रचनाकार का भूमि जिस भूमि पर जब खड़ा होता है तो सारा सारी लोग धर्मी नाट धर्मी सारा ग्रीक सारा शेक्सपियर उसमें समन्वित होकर के आता है और जिस क्षण में वो रचना करता है वह क्षण पूरी विरासत को लेने ले के बावजूद अपूर्ण हो जाता है नया हो जाता और समन्वय और इंटीग्रेशन कहीं बहुत ऊंचाई पर जाकर के होता है दूसरी बात मैं उठाऊंगा जो बार बार बात गई है और जिससे नाटक नाटक किसी, की, की किसी प्रकार की अवज्ञा विष्णु जी या किसी के भी प्रति नहीं थी वे एक सत्य को पकड़ करके हमारे सामने रखना चाहते और उसके पीछे एक अन्वेषण था आत्मअ लेकिन आदमी अपनी सहजता के लिए इस्तेमाल कर देता है साहित्यिक नाटक सचमुच ये विवस्त भाषा मनुष्य को विवश बनाती है क्योंकि भाषा उच्चारण की अपेक्षा करती है इसलिए मनुष्य विवश है जब वो भाषा के इस्तेमाल करता है साहित्यिक शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए सिर्फ शब्द है नाटक ड्रामा साहित्यिक जब उसमें जोड़ता है कोई समीक्षक या प्रवक्ता उसका मतलब होता है शिल्प के परे जो मानव सत्य है कर्म का जो क्षण के बीच से बेधा हुआ उस सारी विरासत को प्राप्त करने वाला क्षण है वो क्या होता है उसी को पकड़ने के लिए ये शब्द बन गया है साहित्य मैं एक विनम्र विद्यार्थी हूं रंगमंच का मैंने अनुभव किया है साहित्य क्या होता है नाटक के संदर्भ में साहित्यिक शब्द नहीं होता यह शब्द साहित्यिक विशेषण बनाता है उपन्यास में कहानी में कविता में लेकिन यह शब्द साहित्य का बोध नाटक में नहीं देता क्योंकि साहित्य के अन्य विधाओं में एक शब्द होता है उसका एक अर्थ होता है यह शब्द और अर्थ मिलकर के साहित्य बनता है लेकिन रंगमंच में शब्द नहीं होता एक बिना शब्द के एक अर्थ होता है यह बड़ी थोड़ी बड़ी तरह बात है लेकिन यह बात बहुत बड़ी है इस पर विचार करके कि शब्द नहीं होता केवल अर्थ होता है किंगलियर का प्रोडक्शन अभी दिल्ली में मैंने देखा, मैंने देखा। देखा। शेक्सपियर शेक्सपियर के के कई प्रोडक्शन प्रोडक्शन साथ साथ किंग लियर का मुझे कभी पसंद नहीं आया, क्योंकि शेक्सपियर में बहुत बकवास है, है, है, है। बड़ी फ्यूरी है शो है, बड़ी फ्यूरी बड़ा शराबा मुझे लगता था कि ये शब्द, शब्द, शब्द। ने उस शब्द को तोड़ दो शब्द था उसको तोड़ करके केवल अर्थ अर्थ को को पकड़ा और पैसे पकड़ा और गया चुप सारे की जो जो जो डिलीवरी थी उसका जो, उस उसकी जो योजना थी वो सारी योजना इतनी सब्ड्यूट थी सारा ऑर्केस्ट्रेशन इस कदर हुआ था जैसे लगता था कि कोई मूफ अभिने हो रहा था रंगमंच का अर्थ यही मूफ है जो न बोला जाए जो अकथित हो जो मूक हो अकथित हो यही रंगमंच का अर्थ होता है और यही अर्थ रंगमंच को साहित्यिक संदर्भ में डालता है जो मूक है वो कैसे साहित्यिक बनेगा ये रंगमंच का विद्यार्थी इसको जान सकता है क्योंकि रंगमंच की सारी रचना रंगमंच का सारा प्रक्षेपण कुछ ऐसे संदर्भ में होता है कि जहां मनुष्य अनुभूत करता है फील करता है और जिसको हमारे आचार्यों ने रस की रस की संज्ञा दी, ये रस कुछ नहीं है एक अनुभूति है और यह अनुभूति ही रंगमंच का अर्थ है यही साहित्य है और इस बड़े भारी अर्थ में नाटक को साहित्य से जोड़ा जाता है बहुत प्रचलित है बड़ा पोएटिक ड्रम है में एक, एक पोइट्री है बड़ा साहित्य लगता है ऊपर से जैसे कि शेक्सपियर में साहित्य तमाम ऊपर ही ऊपर लगता है जिस नाटक में ऊपर से देखने में तमाम साहित्य दिख पड़ता है वो साहित्यिक नाटक नहीं हो सकता क्योंकि नाटक में जो साहित्य होता है वह अपरेंट नहीं होता वो प्रछन्न होता है में कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं है जिस लाइन को आप अंडरलाइन करना चाहेंगे या पूरे नाटक में कहीं कोई साहित्य नहीं दिखाई पड़ता लेकिन उसका साहित्य कहा है उसका साहित्य है उसके मौन में उसकी प्रतीक्षा में और साहित्य की यह भूमिका है जब हम साहित्यिक नाटक की बात करते हैं अब तीसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वो यह है कि यह साहित्यिक नाटक या अच्छा नाटक नाटककार क्यों लिखता है और कैसे लिखता है यद्य क्षेत्र में मुझे नहीं जाना चाहिए बड़ा बहुत पर्सनल है और अपने ट्रेड सीक्रेट को कोई नहीं देना चाहेगा लेकिन मैं अपनी विवशताओं को आपके सामने रखना चाहूंगा नाटककार कितना विवश है हिंदुस्तान का नाटककार मैं उसकी ओर आप विद्वानों का ध्यान आकर्षित मैंने पहले ही आप हाँ सर्च किया कि हिंदुस्तान का नाटककार अप्रेंटिसशिप पीरियड में अपने बाप को पाता है बंगाल का नाटककार अप्रेंटिसिप पीरियड में पाता है बाद गया हिंदी का रंगमंच हिंदी का नाटककार अप्रेंटिसिप पीरियड में जाता है भारतीय प्रसाद और भयानक संस्कृत का सारा इतना बोझ उसके कंधे पर है कि वो स्वतंत्र होकर के महसूस नहीं कर सकता और यही नहीं सारा ग्रीक शेक्सपियर मुलायम हम पर लादा हुआ है जब तक रचनाकार इस सारी विरासत को उठा के फेंक नहीं देगा तब तक, तक वो कुछ नहीं सोचता जब मैं कहता हूं कि वो सारी विरासत को उठा करके फेंक देगा वस्ता तभी वो पाएगा और जो अपने कंधे पर सारे दोष को रखेगा वो कभी भी उस सब को नहीं पाएगा मैंने केवल प्रश्न आपके सामने रखे हैं आप उस पर विचार करेंगे धन्यवाद और एक उसके श्री को भी कर हैं। सुनिए, मुझे एक दो मिनट नहीं, हम वंचित रह जाएंगे साथ मिनट नहीं ना, आप क्योंकि आपके सबसे भी जो जो भारतीय की में में में हुआ, नाटक नाटक आए, के नाटकों चले तो होंगे, बात सब दुर्भाग्य से ऐसे ही अभी तो हाल में एक नाटक संग्रह मराठी में है है। है भी नहीं। ये तो ऐसे ही नाटकों से है जो कि वास्तविक नाटक बन रहा है जो कि मनुष्य से से रूप है, है, उनके को को इसी के कारण साहित्ता और साहित्ता के का और पर मिले जाते, जाते हैं, लेकिन उन पर तो का ले ये कि है का। मैं लिखा जा सकता है। ऐसे भी नाटककार में में में जाते हैं हैं लेकिन नाटक नाटक है कला। हर हर डायलॉग एक और नाटककार अपने सवालों को मारता है नाटक पिता को तक ये जो बड़े-बड़े हैं हैं वो की करते संवाद शैली बहुत आदर्श है भाषा का तो ये नाम ना तरह। इस तरह पर कि को शिकायत शिकायत की से और उनको यह थी भाई मेहता जी तो उनके नाटक समीक्षा नहीं किया। उसको भी शिकायत से, वो नहीं है कि वो कि करते और अगर हिंदी में वो परंपरा आ जाए तब वही होगी जबकि का बहुत होगा। जब उसको मिला, तब एक नाटक ये जो कथा का नाटककार है या साहित्यिक नाटक है उनकी और यदि एक बार वैसा है जो की जैसे हैं अपने तो की की की भूमिका में इस बात को स्वीकार है है कि कि मांग होती समाज बड़े-बड़े और संदर्भ इसलिए नाटक कहांबेट मैंने, मैंने बाबू शाहिए जो लोग तो में में है है हैं एक लेकिन निर्देशक भी ऐसा हो जो संवेदनशील हो नारा कार्य तरह से नारा का लेकिन हिंदी के पर उससे <स्थाथी> तो से की की है को हैं और भी लेकिन सवाल है वो पर तो पर <स्थाथी> तो क्या हिंदी कलकत्ता और दुबई नहीं मनता ने कहा और बोलना है भारतीय में भी इसको जानते हैं कि लगभग छठे छठे यहां अपने तरफ से करती लाग जाती जिसकी तुलना धर्मयुद्ध से प्रख्यात सात आदि मेल चौसर के होती है हमें यह जानता हूं कि यहां से भेजी गई अथवा प्रवेश की याने की जरिए से हमें बुलाया मत छठे छठे प्रदर्शन होना था इसकी एक पूर्ण नकारात्मक रूप में तो कहा जा रहा ऐसे निर्देशों की जरूरत है में है, हिंदी रंगमंच को को की जो काम कर तो रहे जबकि दाल टैक्स पर प्रश्न है इस तरह के निवेश जो होंगे जो कि तीन सार्वजनिक लगे हुए हैं राष्ट्रीय निगम संस्था के साथ सीमित साध होंगे उसमें फंडिंग रहेगा भले का और देश में स्कूल प्रोग्राम नेशनल रिंग और कुछ अन्य निवेश करते हैं यह निर्णय हमने लिया है वो है दूसरे प्रकार के दस्तावेज वैध शक्ति परिदर्श के तहत भारतीय मानक के अनुसार हुए गुणांक 13.45% पे हो सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि नाटक की की ऐसा नाटककार जो कर सकता है सकती है कि हमारे नाटक कोई शिकायत नहीं करना चाहता है भारतीय खेला पिक जाता है और जानकारी तो मिलती है और मजदूर ऐसे मिलते हैं जो के शादी में लड़कों को या का उसका नहीं है। वो उनके योगदान को स्वीकार करते थे या उनकी उन्हें कोई वो दूसरे बताना चाहते थे और दुण दुण दिया कुछ चीजों कि नहीं दिया एक उदाहरण दूंगा शायद आने वाले पहुंचे जाएंगे गुरुदास जी का नाम देखकर के उनके कलेक्शन देख करके संग्रह करते स्वीकार नहीं किया जाता उसमें डॉक्टर लाल डॉक्टर भारती या और नए देखकर रहता है की बात है लेकिन स्वीकार करना पड़ेगा तो लोगों उनका संकेत है और दूसरी बात दूसरी चर्चा का नहीं था और भारतीय लेकिन अंतर दृष्टिकोण का इतना ही है वो विकास हमेशा रहता है हंसी हंसी की बात बात के अंदर सबसे सब सामाजिक भी हो सकती थी कि कोई पति अपनी पत्नी का नहीं आज कहना एक बड़ी तो उसका बात तो बात तो वो मुँह का पर्दा हटकर यहाँ तक आता था और यहाँ से पीछे हटता था और लड़की को भी मार गया जी के हुई उसके बाद की जो तक तो थी और आज रहे हैं संस्कृति का है तरह से युगो की बात की हम हमेशा खड़े बहुत पुराना एक निबंध 2000 वर्ष का पुराना है, तो हमारे उसमें तो भी ये लिखा हुआ था कि आज का युद्ध बड़ी से आगे बढ़ रहा है और हम्रता के साथ अपने पहले में लेकिन दोनों का दोनों दो दो दो दो तो तो दो की दोनों रविंद्रो लिखते रहे उनकी सारी रचनाओं में एक ऐसी बहुत सारे बारे में कहा गया है बहुत अच्छी तो नहीं नहीं हैं हैं वो शायद उसको या लेकिन है कि को जानना चाहते हैं। तो ये जो स्वीकार करना चाहिए और वर्तमान जो है उसको हमें देना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए दे एक तो और कहना में में कौन सा बहुत से से जनता है? नाम दिए जाते हैं हैं, लिए, समय हमें लेकिन सोचने वाली बात और सतु हाउस बड़ा बड़े में सब मे आपसे जो मकान लेना चाहता है तो अपने मित्र को पत्नी बना कर सकता है कपड़े बना कर तो, तो बात ठीक है, है उसके बाद वो मित्र वहाँ से नाराज हो जाते हैं पर बात करते हुए और कहते हैं कि लेकर ये है और और और कि इतना लगती हैं हैं मैं मेरे समिति के क्या हम स्वीकार कर रहे हैं और समीक्षक की, की मैं ये दो साल है तो तो हम लोग उसमें के एक को तो में तो ने के उनको कहीं जाना था तो अपना नंबर देने का मुझे दे दे चले गए तो देखना नहीं चाहेगा और थे, थे गए, और दो पांच दूसरे हम हम उनके नंबर 30 35 था था बहुत ही किसी भी तरीके से से वो उचित नहीं मैंने उससे पूछा की मैं हैं जानना चाहता क्या लोग जनता इतना पसंद करती है होता रहता है वहाँ पर भी हमने देखा के साहित्य मनोविज्ञानिक और लिट्ररी इनको सुनने वालों की जब बात की गई दस पंद्रह मनोविज्ञान के नाटक को सुनने वाले को लेकिन क्या इसलिए हम सबसे तो और इस तरह के मैंने उदाहरण किया तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं हो जाता उस जनता को जो हंसना तो चाहती है और मैंने कम से कम एम आर ए का भी एक ऐसा नाटक देखा उसमें बात नहीं थी और लगभग सत्तर व्यक्ति एक आधार करते थे लेकिन उसमें हंसने के ऐसे स्थल आते थे जबकि मंच पर नहीं था और ये पता नहीं चलता था वो एक सबका मिलकर के सामाजिक है और उसमें निर्देशक भी है लेखक भी है और दर्शक भी है जब तब तक कनाडा मुतिगा रहता भी नहीं बल्कि कलाम भाई से मिलो है जोinnaker कलाम है मैं रहता तो मेरे मन में एक बहुत दिनों से था कि क्या इसको हम किस इसको शब्दों को कैसे मनाते यह रूखी कह विचार यह होता है और जब मिलने की बात कहते हैं तो हमारा यही बताया कि कम से कम एक समान विचार वाले व्यक्ति अधिक से अधिक मुझे मालूम को मिलता है तो इसके लिए मैंने दिल्ली में बड़े फैन किए थे हम क्लब ऐसे एक बनाए जो कि खेलने की खेला जाने वाला हुई अगर वो तो निर्देशक उसको लेना चाहता है तो मैं नहीं समझता और वो तो सलाह मैं जब तक मानने को तैयार हूँ जब तक तो तो तो मैं एक नाटक में यहाँ लाने से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो मुझे समझता लेकिन यह है कि वो अगर किसी बुरी दृष्टि से या मेरे नाटक को गिराने की दृष्टि से पर लेकिन कहा जाता है है, हैं, और मैंने भी कहा तो, हैं, मैं नहीं तो ये ऐसी बात नहीं है लेकिन मैं कि अगर कुछ और इस बात की हमें चिंता है को एक बड़ी चर्चा हुई वो ठीक ही है नहीं होती है उनका अभिनय करना भी सिखाया जाए जा उस पर भी जोर दिया जाए में बात चली भी नहीं लेकिन आज ऐसी बातें नहीं है थोड़ा है अगर हम सकें, और ऐसा करवा कोई बात नहीं होगी प्रॉब्लम प्रहार करना नहीं चाहता लेकिन ये ईमानदारी से अनुभव करता हूँ हमारे यहाँ समीक्षा कोई ईमानदार नहीं है और ये कहने में नहीं कहता बल्कि अपने बीस पच्चीस वर्ष के ग्रह से कहता हूँ इसलिए नहीं किसी ने मेरी चिंता की हो और भी दिमाग मेंताएं चले शिक्षा इसलिए वो तो मेरा और जब ये प्रशंसा करता है तो सब दुनिया बता और जब कोई मुझे निंदा या आलोचना करता है तो मुझे ये जो आज तक निंदा नहीं करना चाहिए वो समीक्षा करता है और उसके गुण दिखाता है वो निंदा नहीं है निंदा तो वो होती है जो वैज्ञानिक पूरे देश सूचना पृथ्वी में मतदाता एक घराना और वो बिना किसी बात के किसी बात के देते क्योंकि एक मानक इसमें कहीं नहीं है रेडियो करनी और उसे करने वाले नहीं हैं, लेकिन अधिकतर करते उनका जैसे कि नाटक वाल खराब होगा और ये के तो ये संक्षेप नहीं रूप चीजों से लिखता लिखता है है है और शायद इन सभी के के लिए लिए कुछ कुछ कुछ लोग लोग केवल लिखते हैं हैं लेकिन जिस चीज को लेकिन सबसे तो बड़ा कारण कि पर बहुत से नाटक लेकिन ले तो तो हैं तो तो तो हैं हैं इन्हीं में नाटक नाटक नाटक नाटक लेकर नहीं किए जितने हम तो तो करते करते को काफी कुछ जैसे नहीं यानी कि किसी को आज की दुनिया जिद्दता करते हुए कहा कि उसके साथ दूसरे अंतरराष्ट्रीय मैदान आते थे उम्र से यह जानना चाहता कि उनसे क्या उम्मीद चाहते थे यह नहीं दूंगा तो देखो कितना कशव से ज्यादा अर्जुन कच्चा बन सकता तो मेरे छात्र ने हिंदी में अध्ययन आदतों की अच्छी आदतें दुनिया उसी के करनी है उसका एक बड़ा कारण यह है कि संस्कृति से हिंदी का मतलब पूरी और जो और ये मूल्य न मिलना ही शायद कारण नहीं पड़ा तो अच्छे है कि क्या जो तो तर, के है लेकिन नाटक का मूल बहुत सबसे पहले चीज है के के के के लिखे, अगर नाटक मनोरंजन नहीं करता है तो नाटक नहीं पहुंचे नाटक का मूल उद्देश्य और संदर्भ है और नरेंद्र ने भी कई दशक आपत्ति बहुत लोगों कैसे जो बच्चा परिस्थिति को उठाते हैं तो वो कहते हैं बहुत लोगों खाली खींच कर में करते हैं कोई उसको जितना चाहते हैं इतना करते हैं तो वीक का अनुरोध भी करते हैं यहां तो लेखक मेरे लोगों को इसलिए बताती है बता रहे हैं कि बहुत से स्थित उन लोगों के लिए क्यों देखने घर में एक है से से से से अपने का थी नहीं नहीं की की और के लिए सब तरह तरह तो किसी ऐसी चीज़ उसी में लेकिन जैसे मनोरंजन भाग संकेत उस खतरे की में के अवश्य है लेकिन मनोरंजन हो ऐसा न होते हैं काफी परेशानी सामने परेशानी के बाद नाटक कार काम से कम से कम अपने कुटुम्बों को मौका मिले और का अगर निकल सके तो उन कठिनाइयों पर और नाटक के द्वारा उसको सकता है समस्या आती है सब तरह के अभाव की समस्या है अभी किसी का मुझे कि जैसे चीनी की समस्या है चीनी में तो के कि कि पर चीनी, आता है और आता है। तो इस तरह से कुछ थोड़ा सा इसी समस्या को लेकर ये एक सरकारी से संबंधित है इनका काम काम है है, का इतनी बड़ी समस्या को बड़े गंभीर हैं, इस तरह से पूछता हूँ अगर के रख तो को रखा गया था तो है कि लोग हंस तो से करने नहीं लेकिन का लेकर हम नाटक लिखे और इस रूप में समस्या खुशी के साथ थिया थिया। थिया। की से भी नहीं तो नाटक उन्ट। उन्ट के में बहुत सी बातें और उसका कारण यही है है। कि की क्या क्या हाँ जाए तो कि कि ये चीज आवश्यक है है है तरह से भी के के तो सब कर सकते हैं हैं जो नहीं वो वो ऐसे देखते लेकिन तो ये तो तो तो तो ये दिन्दद दो समस्या इसके बाद और भी समस्याएं लेकिन उनके बारे में बहुत जाती अभी समय पांच मिनट की होती है हर मददागत अपनी गिनता अपनी आपकी इजाजत हो तो जो भाषण दिए गए और तो जो बातें कही गईं उनसे क्या निष्कर्ष निकले ऐसे निष्कर्ष जिसमें सहमति अधिक जान है मतभेद कम उनका संक्षिप्त विवरण में आपके सामने पेश करें ताकि अनामिका के आयोजकों को यह पछतावा ना रहे कि बादल गर्दे तो बहुत लेकिन रस कम <laughs> तो पहली बार जो जान पड़ी इस चमक दमक गंभीरता दोनों के साथ साथ वो हिंदी रंगमंच और हिंदी नाटक लेखन की प्रगति इतनी निराशाजनक नहीं है जितनी जान क्योंकि अनेक प्रकार के प्रयोग और चेतनाओं का विकास इस समय हो रहा जगह जगह प्रदर्शन भी होते हैं नाना इस प्रकार के नाटक लिखे जाते हैं इसलिए इस आत्मविश्वास के वातावरण में नाटक लेखन आगे चलता है मैं समझता हूं कि इसमें लगभग सभी की सहमति होष्टर्ष यह ज्ञान बता है कि संस्थाओं में नाटकों के रंगमंच पर प्रदर्शन और अभिनय होने के साथ साथ यह आवश्यक है कि कम साधनाओं के कारण कम साधनों के कारण हम लोग नाटकों का सहपाठ ग्रुप प्लेंग करें जिसमें कोई तो खास साधनों की आवश्यकता नहीं हो और इसलिए शिक्षा विभागों से वे अपने पढ़ने की प्रक्रिया स्थान और हम तो ये भी आग्रह आगे चलकर की तो चल जैसे पर इग्नाटा जाता है। है। ऐसे उसका रॉयल्टी रॉयल्टी हो, हो, तो उसके लिए हो, लेकिन ही लेकिन अवश्य मैं इसमें भी हम हम सब सहमति तीसरी बात यह है काफी तीखे शब्दों में चर्चा हुई और कुछ ऐसा हुआ कि नाटक लेखक जो है वो अपने जिसको कहते हैं सेल्फ पर उतर आया कि मैं बड़ा पाप कर रहा हूँ और इससे मुझे ये मैं नाट्य लेखन के ऊपर था इस ढंग की एक एक इस पर भी प्रकाश की आवश्यकता जान पड़ती है मिश्र जी ने पहला नए का नाटक उन्नीस सौ अट्ठाईस में लिखा और मैंने तो उनके करीब आठ वर्ष बाद लिखा मिश्र 36 और यहाँ को जितने भाई बैठे हुए हैं अधिकतर किसी ने भी नाटक लिखना प्रारंभ किया वो के लिए लिखना प्रारंभ नहीं किया इस भ्रम का निवारण होना आवश्यक है मिश्र जी के नाटक अभी बताया उन्होंने मुक्ति के रहस्य का प्रथम संस्करण उन्नीस स्थान अब चार दोष दें उनको कुछ उम्मीद हो, हो, हो जाने से तो, ये तो कुछ नहीं है पहले तो बहुत साधना भी करनी पड़ी कल भी करना पड़ा अब बहुत से लोग होते हैं एक व्यवसाय करते हैं दूसरी जगह शेयर खरीदते हैं परसों ही बात की गई कि, कि कुछ कलाकार यहाँ लाए जाएंगे लेकिन उनको दिन में काम करने के लिए दफ्तरों में रखा इस तरीके से तो तो होना चाहिए। अगर कुछ में उससे कुछ हो, तो व्यवसाय का चाहिए अपनी बात साफ कर दू जो यद्यपि लेकिन मुझे जो कुछ ड्रॉयरी से अर्थ लाभ होता है उसका साठ फीसदी प्रकार की नजर होती है <laughs> जो के लेवल में उसे जाता है तो समझी इसलिए ये संख्या के आपझाव सामने आए के जो संस्थान रंगमंच से संबद्ध है और प्रणामिका का नाम इसे याद आता है ये यह यहाँ मौजूद स्थान है संस्थाएं अधिकतर हिंदी नाटक से प्रकाशित तो तो कम से कम दस प्रत्याय ये ये संस्था दस प्रत्याय इसलिए खरीदे की अगर वो नाटक खेला जाएगा तो दस प्रत्यय तो पड़ेगी तो कम से कम हमको यह ख्याल हुआ कि भाई नाट्य संस्थाएं भी इन किताब खरीदती है सिर्फ स्कूल और कॉलेज इससे मनोरंजन को बदलने के लिए आवश्यकता कि जो संस्थाएं रंगमंच के प्रोत्साहन तो के, के शुभ कार्य में लगी हुई है वो खेले या ना खेल उनको खरीदेंगे अवश्य दस दस पत्तियां पांच पांच पत्तियां जितना शिक्षण इस तरह से एक, एक मनोरुक्ति बदलेगी और नाटक का एक नए मार्ग चौथा निष्कर्ष जान सकता है है है कि हिंदी हिंदी में हिंदी का क्षेत्र बड़ा भारत विशाल देश है। नाना के लोग इसमें मौजूद हैं और भारत में तो आज खा ही आज भी ये परिस्थिति है कि इस देश में नाना ऋष के लोग मौजूद हैं इसलिए विभिन्न शैली के नाटकों के लिए हिंदी में गुंजाइश है यह समझना कि एक ही प्रकार एक ही ढंग के नाटक अच्छे होते या एक ढंग के नाटक के लिए बड़ा भारी द, द, दर्शक समुदाय है और दूसरे ढंग के नाटक के लिए छोटा दर्शक समुदाय है इसलिए दूसरे ढंग की शैली में नाटक न लिखे जाए ये गलत बात इसलिए ये कंपनी ये आजादी होनी चाहिए और न सिर्फ आजादी होनी चाहिए नाटककारों का मेरे ख्याल में कर्तव्य है कि वे नाना शैलियों में प्रयोग करें हम लोग प्रयोगों के यहां मैं प्रयोग के द्वारा प्रयोग एक्सपेरिमेंट अपने, अपने अच्छा में हमारी अभिव्यक्ति स्वाभाविक तौर पर होती है उसकी श्रैली को अपना ये विभिन्न श्रेणी में प्रयोग होने चाहिए ये न सिर्फ साहित्य न सिर्फ लोग न सिर्फ मनोरंजन हर तरह की शैली में ना और केवल इसीलिए कि के नाटक है या केवल इसीलिए कि के नाटक है या केवल कि के वो वो का नाटक है उसकी, उसकी निवेदन तो करते हैं कुछ लोगों ने लिखा कि आप ऐतिहासिक नाटक क्यों देखते हैं मैंने कहा इस वक्त इंग्लैंड में और फ्रांस में सभी लोग नाटक वो ऐतिहासिक इसलिए नहीं है कि वो प्राचीन युग का प्रदर्शन करते तो तो तो वर्ण विभाजन नहीं है आदमी तो अपने युग की आवाज होता है और ये तो माध्यम है साधन है जिनको वो बोलता है इस विवाद में पढ़ना चाहता हूँ मैं बात ये समझता हूँ की विभिन्न शैली में प्रयोग हो इस पर हम लोगों से फिर पांचवा ये ये निष्कासन है कि हिंदी नाटककार कैसे नाटक के प्रयोग प्रयोग प्रोडक्शन कर रहा हूँ प्रोडक्शन से हिंदी नाटककार का कैसे नाता स्थापित हो कलाकार और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और लेखक कैसे करीब इसके लिए कुछ काम काज की व्यवस्था होनी सिर्फ चर्चा ही के काम की हम लोग यहाँ तो बराबर एकत्र हुए लेकिन बाकी हम लोगों का अलग सोसाइटी है अलग हम लोगों के सोचने या है के के के लिए लिए इसलिए उनको निकट लाने एक की की बात उदाहरण तौर पर कि आपकी जैसी और संस्थाएं कुछ फेलोशिप्स स्थापना उनसे रहे चार महीने की और रिहर्सल जाते आपकी सुविधा मदद कर सकती है ये जरूर हो और मैं समझता हूँ की जो असल में जिसका नाटक के लिए उत्साह है वो इसमें कोई भी अनुभव नहीं कराया उसको फेलोशिप विदेशों में तो बड़े बड़े नोबेल प्राइज स्कॉल प्राइजर्सिप लेकर तो खास तौर से नवोदित और नवोदित नाटककार और पुराने नाटककार की इसका स्वागत करेंगे और इस पर विचार करेंगे दी दी तो तो इसमें खेल अपनी तरफ से देखा है ये मैं समझता हूँ बजट की आवाज भी इसमें है तालीम नहीं <laughs> है के है कि हिंदी नाटककार की विरासत तो बहुत प्राचीन इसमें कोई लेकिन एक चीज है जो हिंदी नाटक पिछले साल जो याद के युग से जिसका प्रारंभ आग नाटक। हम समझते हैं कि इस विरासत से और रंगमच का फिर से बार बार संपर्क और और इसीलिए रिवाइवल मुझे ये बड़ा सोच कि अभी तक अंधेरे का किसी ने प्रयोग नहीं इतने सारे इलेक्शन होते हैं किसी ने बद्रीनाथ भट्ट का चुनबी की उम्मीदवार को फिर से रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया इतने सारे नाटक इनको मैंने फिर पढ़ना शुरू किया मैं दम कर जाता हूँ राधेश के नाटकों में से को को लेकर लेकर के के गोल्डन सिर्फ चतुर्वेदी जी नहीं मैं भी ऐसे लोग आपकी इसी संस्थान से हम लेखकों का ये निवेदन है की आप रिवाइवल की पद्धति हर तेन्दू से लेकर और मिश्र जी तक और जयश्री के प्रसाद मैंने अपने से के के किया है और कि प्रसाद नाम तो दे। प्रस्तुत कर इस परंपरा को खो ना जाइए विरासत के भारत से इतने दर ना जाए कि की पिछले सत्तर वर्ष की जो परंपरा है उसको भी जारी रखने से आप हिचकें आपके मान है आप भी और मैं ये है जो आप पेश करते हैं और सातवा यह है कि ये है। और नाम जो दिया ये अपना सुझाव आपके सामने और मौजूद की मौजूदगी में पेश करता हूँ वो ये जैसे विदेशों में न समझिए कि विदेश में व्यावसायिक नाटक और रंगमंच अपने आप रंगमंडिक रंगमन आपको और कोई भी कला बन सकती है लेकिन नाटक बिना पेटेश नहीं बन सकता मैं इसको दावे के साथ और अभी चूंकि मैं विदेश से कई देशों से घूमकर आया हूँ और वहां कई जगह मेरे लोगों से बातचीत हुई तो मैंने ये देखा कि तरह तरह के संरक्षण होते हैं के उनमें एक संरक्षण की विधा सं सात सौ आठ से सदस्य आपके यहां चुनाव आते हैं इस ढंग के शहर शहर में चार सौ चाहे ऐसे सदस्य हो जाए जो हर महीने ये समझ आएंगे कि हमने चार देख लिया इसके लिए दस रुपए निकाल दें वो दो सीट खरीद और कमर्शियल फर्ब तौर से अमेरिका में ये करती है कि पहले से ही सीजन के बीस बीस तीस बीस सीटें वे लेकिन वो एक स्टेटस सिंबल संस्थान हो और पहले से ये हर शहर के अंदर इस तरह की हो वो लिखने के अच्छा बम्बई का हम आपके चार नाटकों के लिए हमने पहले से पाँच पांच सौ खरीद कर रखी आप आइए उनको और फ्रांस में तो चार चार नाटक मंडलियां सरकारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेक्स है परंपरा इसीलिए बहुत सी बातों पर हमारे पूर्वाग्रह है कि संरक्षण ना हो वो वो कलाकार है और ये हो लेकिन ये, like ये वातावरण में ये नहीं बना इसके लिए तो है कि खाद और क्या इसलिए मैं आप लोगों से मेरा ऐसा विश्वास है कि दिल्ली तो एक्सपेरिमेंटल थिएटर का केंद्र रहेगा और कलकत्ता ही से उन्हें व्यावसायिक और पुष्ट और स्थायी हिंदी नाट्य रंगमंच की परंपरा का पुनः उदय होता है इसका मुझे पूर्ण विश्वास और इसी विश्वास के साथ और कुछ चुनौती के साथ मैं यहाँ के समृद्ध वर्ग और यहाँ के सहृदय वर्गों से याचना करूं जैसे पुराने जमाने में सहृद के सहारे सारी चौसठ कलाएं रखी इसीलिए आदि लोगों के श्रेष्ठी लोग चार श्रेष्ठ वैशाली के श्रेष्ठ लोग थे, लो थे जिनके साथ सहारे कलाएं बनकती थी आप लोग श्रेष्ठ के वर्ग आप लोग जहां धर्म में काम करते हैं वहां कला के लिए काम तो की समझा जाए कि हमारा श्रेष्ठ की वर्ग वो कला नहीं वो कला की हमेशा परंपरा यह नहीं इसीलिए इन शब्दों के साथ मैं नाटक लेखकों की ओर से आप लोगों का आभार प्रदर्शन करता और यह आशा करता हूँ कि इसी तरह के गरजने और बिजली और ज्योति के वातावरण में दूसरी संगोष्ठी का आज संगोष्ठी संगोष्ठी के और के के और के के और सफल संपादन लिए लिए हम आभार उन जिन्होंने अपने बहुत हमें अवगत कराया जैसा जगदीश चंद्र जी ने कहा वैसा हम भी चाहेंगे की हमें बार बार हम इतनी सामर्थ्य रहे इतनी क्षमता ऐसा अनुर आप बार और आप योगदान हमें दे सके हम आप सबके प्रति पुनः आभार प्रदर्शित करते हैं और 15 मिनट बाद 15 मिनट बाद हम सब लोग 10 मिनट बाद हम सब लोग फिर यहाँ पर परिचालन तो समोह के लिए चर्चा कर हैं अमर वो मृत्यु आज साथ साथ जो मरो अभय अमर वो मृत्यु आज साथ साथ जो मरो प्रतीति प्रीति प्राण में चरण धरो चरण धरो प्रतीति प्रीति प्राण में चरण धरो चरण धरो विनम्र शिष्ट निरभिमान पुरुष नारी हो समान विनम्र शिष्ट निरभिमान पुरुष नार प्रीति प्राण मुक्त ज्ञान युक्त कला ने जान प्रीति प्राण मुक्त ज्ञान युक्त कला ने गान स्वर्ग तुल्य हो धरा ज धन्य रूणियों झरो स्वर्ग तुल्य हो धरा ज धन्य रूणियों hmm. प्रीति प्राण में चरण धरो चरण प्रीति प्राण में चरण करो चरण करो महान क्रांति आज हो अखंड राम राज हो अभीष्ट लोक काज हो सुसभ जन समाज हो महान क्रांति आज हो अखंड राम राज हो अभीष्ट लोक काज हो सुसभ्य जन समाज हो उठो सदूज दे धैर्य शौर्य mm. वीर को भरो उठो सदूज धे धैर्य शौर्य वीर को भरो प्रतीति प्रीति प्राण में चरण धरो चरण धरो प्रतीति प्रीति प्राण में चरण धरो चरण धरो लिए हो हाथ हाथ में न तुम डरो लिए हो हाथ हाथ में न तुम डरो न तुम डरो में चरण धरो चरण चरण चरण धरो में चरन धरो चरन धरो में आज हमें इस बात का बड़ा आनंद है कि श्रीमती इंदिरा गांधी हम सबके बीच उपस्थित हैं हमारे स्वागत मंत्री श्री भवरमल सिंह सिंघे श्रीमती इंदिरा गांधी का स्वागत करें श्रीमती इंदिरा जी बहनों और भाइयों अनामिका के द्वारा आयोजित हिंदी नाट्य महोत्सव जब समाप्ति की ओर है हम आज यहाँ उसका समावर्तन करने के लिए उपस्थित हैं और समावर्तन में हम उन बातों पर विचार करेंगे जो हमने इस महोत्सव के द्वारा पाई आज यह हमारा परम सौभाग्य है कि इस अवसर पर भारत सरकार की मंत्रीनी ही नहीं और उस विभाग की मंत्रीनी ही नहीं जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देश की कलाओं के विकास के साथ संबंध है रेडियो और टेलीविजन के मार्फत किंतु एक ऐसी महिला जिन्होंने जीवन भर कला में रस लिया है और कला के विकास में सहायक रही जिस समय हमने इस महोत्सव की कल्पना की थी आज से 10-12 महीने पहले तब मैं आपसे आज कहना चाहता हूं हमारे मन में भरोसा था कि हम इस उत्सव का उद्घाटन उसके करकमलों से करा सकेंगे जो इस देश का नेता ही नहीं शासक ही नहीं पर जीवन का बहुत बड़ा खुद कलाकार था स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू और एक दूसरी विभूति नाट्य क्षेत्र की जो आज हमारे बीच में नहीं रही इसी वर्ष में उनसे बैठकर जब मैंने चर्चा की और जो महाराष्ट्र के नाटककार और प्रस्तुतकर्ता होने के साथ साथ इस देश के रंगमंच के एक बहुत बड़े दिग्गज विद्वान थे मामा वरेरकर और उन्होंने कहा कि पंडित जी को तुम जब ये बात कहोगे अवसर आने पर कि हम इस प्रकार से एक महोत्सव कर रहे हैं जिसमें हिंदी क्षेत्र में आज तक जो कुछ हुआ है नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में उसका आकलन करेंगे उसके संबंध में अन्वेषण करेंगे और उसके भविष्य के लिए हम विचार करेंगे और क्रियात्मक योजनाएं बनाएंगे तो अवश्य ही वे आप लोगों की प्रार्थना स्वीकार करेंगे हमारा दुर्भाग्य देश का दुर्भाग्य कला ललित कला और संस्कृति को भी एक ऐसा अपना वरद पुत्र चला गया कि वो आज हमारे बीच में नहीं आपको मालूम है पिछले सत्रह वर्षों में देश की आर्थिक और सामाजिक अभिवृद्धि ही नहीं कला और सामाजिक क्षेत्रों में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में साहित्य और भाषा के क्षेत्र में इतिहास और विज्ञान के अन्वेषण के क्षेत्र में उस महामहिम व्यक्तित्व ने हमें जो कुछ दिया वो अकेला शासक नहीं दे सकता नेता भी नहीं दे सकता वो दे सकता है जो हमारे बीच का नेता बीच का आदमी था और मैंने जैसा कहा जीवन का कलाकार खुद था आज वे नहीं है तो क्या उनके द्वारा प्रसृत धाराएं हमारे जीवन की आज हमारे बीच में प्रभावित और उनके उन धाराओं को जिन्होंने उनके साथ रहकर जीवन भर देखा है उनके पत्रों में और उनके भाषणों में और उनके लेखों में से जिसने समझा है ऐसी श्रीमती इंदिरा गांधी आज हमारे प्रार्थना स्वीकार कर हमारे यहां पधारीं उनकी जानकारी के लिए क्योंकि वे इस महोत्सव के लगभग अंतिम दिन हमारे बीच में आई हैं हमने क्या किया है भारतवर्ष में जैसे और दुनिया के दूसरे साहित्यों में नाटक की रंग और रंगमंच की बहुत प्राचीन परंपरा रही और उस परंपरा में हमेशा परिवर्तन होते रहे नए नए प्रयोग होते रहे और नई नई निष्पत्तियां और उपलब्धियां हमें मिलती गईं। और जब से हम स्वाधीन हुए जब से जनता को जनता का राज्य मिला जब से हमने लोकतंत्र के आधार पर केवल हमारा शासन ही नहीं हमारे जीवन को भी हमने बनाना शुरू किया तो स्वाभाविक था कि कला भी जनता के स्तर पर आवे वो जहां राजदरबारों के शिखरों पर बैठी थी वहां से नीचे उतरे और जनगंगा में अपने को स्ना करे आज हमने इस महोत्सव में रामलीला से आरंभ किया हम नौटंकी आज दिखाने जा रहे हैं आज से 40 तीस चालीस वर्ष पूर्व हिंदी नाटक जिस पारसी थिएटर के रूप में विकसित हो रहा था और हुआ था उसका नमूना भी हमने यहाँ देखा और दिखाया उसके बाद पश्चिम के प्रभाव से जो नए प्रयोग नाटक और रंगमंच में आए उनके भी हमने दर्शन किए और ऐसी कठिन रचनाएं जैसी ग्रीक ट्रेजेडी इजिपस रेक्स को हिंदी और उर्दू में हमने यहाँ प्रस्तुत किया और अंधा युग जैसी जिसको जटिल रचना कहा जा सकता है जहां महाभारत के पात्र हमारे कंटेम्प्ररी लाइफ पर समयिक जीवन पर बोलते हैं ऐसी रचना भी हमने यहां देखी इस प्रकार से आठ दिनों के कार्यक्रम में हमने देखा कि हिंदी का रंगमंच हिंदी का नाटक किस और विकसित हो रहा है और क्या क्या भावी संभावनाएं उसमें से उद्घाटित होती हैं खुलती है। हम इससे अपने आप को बहुत धनी हुआ समझते हैं जिस समय हमने आरंभ किया था हमारी ऐसी कल्पना नहीं थी कि हमको इतना व्यापक दर्शन हमारे क्षेत्र का मिलेगा और हमारी प्रार्थना पर मैं उनकी जानकारी के लिए कहूँगा बंबई से दिल्ली से बनारस से हाथरस से अलग अलग जगहों से जो हिंदी नाटक के क्षेत्र में जिन्होंने कुछ भी उपलब्धि प्राप्त की है ऐसी जिसको सारे देश का मान मिला है वे हमारे यहां पधारे आए सैकड़ों की संख्या में कलाकार और अभिनेता लेखक और आलोचक यहां आए और उन्होंने बैठकर चर्चा की इस चर्चा की तरफ सारे देश का ध्यान आकर्षित हुआ पत्रों ने उसके संबंध में चर्चा और हमें ऐसा लगता है कि जब ये समारोह का शोर ख़त्म होगा एक शोर होता है समारोह में ये जब शोर खत्म हो जाएगा और हम शुद्ध विचार और चिंतन के धरातल पर आएंगे उस समय हमें इसमें से और भी निष्पत्ति मिलेगी मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा इस कलकत्ता की ओर से जहाँ मुझे उनसे नहीं कहना होगा जहाँ रविंद्रनाथ तो भी कल की बात है ऐसे लोगों ने कला का एक नया प्रवाह बहाया और जहाँ रात दिन अनेक प्रकार की कलाएँ नाटक रंगमंच, रंगमंचीत सबके वहाँ होते हैं वहाँ हमारी अनामिका संस्था केवल दस वर्ष की बच्ची है शायद उसने ज़्यादा बड़ा बोझ उठा लिया था हमें अनुभव होता था इतना बड़ा काम जो देश में पहले कभी नहीं हुआ हम कर सकेंगे या नहीं किंतु सबके सहयोग से सबने हमारे बाल्यावस्था पर दया कर हमारी फूलों को स्वीकार किया हमारे साथ सहयोग किया और हमें ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि सचमुची हम 10 वर्ष के ही बालक हैं मैं स्वागत समिति की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत फिर करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूँ आज की हमारी जो प्रधान अतिथि हैं, श्रीमती इंदिरा जी के हम केवल समारोहों नहीं कर रहे हैं चाहे वो आठ दिन का हो चाहे पाँच दिन का हमारे सामने एक आदर्श है एक आकांक्षा है कि हिंदी का रंगमंच उन्नत हो, देश का रंगमंच वो बने और जैसे आज विदेशों में रंगमंच का एक नया सैलाब आया है उसके हम भी अंशीदार बने मैं समझता हूं ये बात उनको भी पसंद आएगी और वे हमें आशीर्वाद देंगी कि हम अपने इस कार्य में सफल हो धन्यवाद सर स्वागत मंत्री और अनामिका के अभिन्नतम कार्यकर्ता एवं कलाकार श्री श्यामानंदी जी आगत थी थी। और भाइयों तथा तो बहनों, सिंह जी ने आपको बताया कि महोत्सव क्यों हुआ था यह महोत्सव केवल एक तमाशा नहीं था बाहर से बुलाकर विभिन्न दलों को आपको मन, आपके मनोरंजन के लिए ही केवल हमने प्रस्तुत नहीं किया था इसके पीछे एक चिंतन भी था उसके बारे में ही मैं दो शब्द कहना चाहूँगा हम जब भी थिएटर की बात करते थे पिछले दस वर्षों से तो दो चीज़ें सामने आती थी लेखकों और परिचालकों के बीच में लेखकों और कलाकारों के बीच में एक गहरी खाई लेखक कहते थे हमारे नाटक प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं आप लोग विदेशियों के नाटकों को लेते हैं अन्य भाषाओं के नाटकों को लेते हैं परचालक कहते थे आपके नाटकों में दम ही नहीं है साहब हम क्या लें इसके बाद लेखकों और परचालकों का एक और प्रश्न था जो कि दोनों का प्रश्न था नाटक के पढ़ने वाले तो थोड़े बहुत हो सकते हैं यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालयों में नाटक पढ़ाए तो जाते हैं किंतु नाटक को देखने वाले नहीं थे इसी जब भारती जी ने कहा कि एक नाटक में मैंने देखा कि एक महरी बर्तन माँज रही है और उसके मुंह से संस्कृतमयी भाषा फूट रही है गाने के रूप में तो आप क्यों भूल जाते हैं कि वो नाटककार रंगमंच के लिए नाटक नहीं लिख रहा है नाटककार एक पेशेवर कलाकार है जो अपनी रोटी नाटक के माध्यम से नाटक लिखने के माध्यम से चलाता है और उस वो उसे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में निर्धारित होने पर ही मिल रही है इस तरह ये एक विशद सर्कल था और भी हमने देखा कि हिंदी में भी शेष विशेषकर जबकि अन्य भाषाओं में रंगमंच विकसित हो रहे हैं जैसा कि मैंने आपसे कहा था हिंदी में रंगमंच बल्कि बंद हो रहा है कोई एक नया कार्य नहीं हो रहा है नाटक अकेडमियाँ स्थापित कर दी गई लेकिन उन अकेडमियों से पास करके ये लड़के ये लड़कियां कहाँ जाएं, क्या करें इसका कोई भी उचित एक आयोजन या एक विचारमय योजना नहीं प्रस्तुत की गई मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर कि नेशनल स्कूल में एक रिपर्टरी ग्रुप भी स्थापित कर दिया गया है जहाँ पर कि उन कलाकारों को आत्मसात कर लिया जाएगा किंतु जब तक ये जगह जगह जहाँ जहाँ हिंदी के सेंटर्स हैं वहाँ ये ग्रुप्स नहीं बन जाएंगे तब तक कैसे रंगमंच पर नए नए नाटक खेले जाएंगे ये कुछ ऐसे विचार थे जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हम एक जगह बैठ कर, आज हिंदी के रंगमंच में जो चेष्टाएँ देखी जा रही हैं उन्हें देखें उन पर विचार करें लेखक परिचालक दर्शक समीक्षक एक साथ मिलकर विचारें कि हमारी क्या बाधाएं हैं हमारी क्या कमियाँ हैं हमें क्या करना चाहिए और इस तरह केवल इवोल्यूशनरी अप्रोच ही नहीं था जैसा कि भाई सिंह जी ने कहा आज रामलीला गाँव में उतनी ही सशक्त है सैकड़ों हजारों जगहें रामलीलाएं खेली जा रही हैं नौटंकी भी आज हर जगह खेली जा रही है पारसी रंगमंच जिसको कि आपने यहाँ देखा मैंने उस रोज कहा था और आज फिर बता रहा हूँ कि ये रंगमंच पिछले 20 वर्षों से लगातार नाटक प्रस्तुत करता आ रहा है 13 शो एक हफ्ते में और देखने वाले बहुत हैं 103 कलाकार एक साथ मिलकर इसमें काम करते हैं और इससे काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है एक तरफ तो ये रंगमंच है दूसरी तरफ आपने श्री रमेश मेहता का रंगमंच देखा प्योर फार्स था हंसते हंसते लोगों के अंतड़ियों में बल पड़ गए और इतना एन्जॉय किया लोगों ने चौथी तरफ आपने देखा अनामिका ने भी एक छपते छपते एरना स्टाइल में प्रोड्यूस किया जो कि हिंदुस्तान के लिए सर्वथा एक नई स्टाइल है बल्कि विश्व रंगमंच के लिए एक नई स्टाइल है जिसका कि प्रयोग अमेरिका ने 1950 के आसपास शुरू किया था इसके अलावा आपने आठ थिएटर के लेवल पर देखा अंधायुग को एक साहित्यिक कृति एक गूढ़ साहित्यिक कृति प्रस्तुत की गई आपके सामने दो घंटे तक वे लोग जिनका उनमें से बहुत से ऐसे लोग जिनका जो कि साहित्यिक नाटकों के साहित्य के नाम से जुड़ते हैं कि नाटक रंगमंच पर साहित्यिक नाटक उपस्थित किए जाएं, वो भी आके बैठ के उन्होंने बड़े आराम से देखा और फिर नेशनल स्कूल ने राजा आईडीपस जैसे नाटक को ग्रीक नाटक को उर्दू में भाषांतरित करके यहाँ पर आपके सामने मास्क लगा के प्रस्तुत किया वो विश्व के रंगमंच के स्टाइल का विश्व के रंगमंच में अन्य जगह जो प्रयोग हो रहे हैं पाश्चात्य रंगमंच कहना उचित होगा उस रंगमंच का एक प्रतिबिंब था कि कहाँ पर वो रंगमंच है और ये आठ थिएटर्स थे अब एक खाई मालूम होती है एक तरफ तो ये आठ थिएटर्स जैसे कि थिएटर यूनिट जैसे कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दूसरी तरफ पारसी रंगमंच है। तीसरी तरफ रमेश मेहता का थ्री आर्ट्स क्लब का रंगमंच है जहाँ पर कि फारसी प्रोड्यूस होते हैं हमें चुनना है कि हमें कैसा रंगमंच बनाना है इनमें से और इसीलिए यह नाट्य महोत्सव आयोजित हुआ था यदि ये हमारा पथ प्रदर्शित कर सकेगा यदि हम ये सोच सकेंगे तो सारा सब कुछ देख एक चीज़ लगती है दो धरातल हैं जिस पर कि हम रंगमंच के कार्यकर्ताओं को काम करना है एक धरातल है आर्ट थिएटर्स का दूसरा धरातल है पॉपुलर थिएटर्स का आज का हिंदी का दर्शक सिनेमा का दर्शक है हिंदी सिनेमा का जहाँ की मेलोड्रामा है जहाँ पर की एक्शन है जहाँ पर की कॉमिक है जहाँ पर कि इन... स्टोरी डिपार्टमेंट्स जहाँ पर इस तरह का दर्शक है उस दर्शक को हमको हिंदी थिएटर में यदि लाना है तो यदि आज हम पाश्चात्य टेनेसी विलियम्स और आर्थर मिलर और और अन्य सेमुएल बेके और अन्य कलाकारों के नाटकों के स्तर के नाटक यदि हम प्रस्तुत करें तो कहाँ तक हमारा दर्शक समझ पाएगा तो दर्शकों की भी एक परंपरा होती है पहले उन्हें सीता वनवास देखा फिर वे रमेश मेहता का नाटक देखेंगे जब मंच पर रंगमंच में रंगशाला में आने की उनकी आदत पड़ जाएगी थिएटर में तो फिर भाई बीच बीच में अंधायुग भी दिखा देंगे ये भी दिखा देंगे तो वो तो एक विचार के धरातल पर संस्कृति के धरातल पर और ये एक जनरंजन के धरातल पर इस तरह हमें दोनों तरह से काम करना है दोनों तरह के नाटकों को प्रस्तुत करना है जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो रमेश मेहता के रंगमंच की भी हंसी नहीं उड़ा सकते वो भी बहुत आवश्यक है क्योंकि ये परंपरा तैयार कर रहा है दर्शकों को रंगमंच में रंगशाला में ला रहा है और दूसरी तरफ विचार के धरातल पर साहित्य के धरातल पर अंधा युग राजा इिपस इन सब कृतियों की आवश्यकता है आज बड़ा सौभाग्य है कि इंदिरा हमारे बीच में है मैं उनका ध्यान एक और आकर्षित करना चाहूँगा वो है नाट्यशालाएं तो बन गई एकेडमी तो बन गई ग्रुप्स नहीं बने वे दल नहीं बने जो कि घूम घूम के गांवों में शहरों में जगह जगह नाटक प्रस्तुत करें नाटक प्रस्तुत करने वाला यदि दल बने जाएगा तो वो दल गलियों में चौराहों में गांवों में मैदानों में घूम घूम के नाटक करेगा नाटक की परंपरा को तैयार करेगा नाटक के दर्शकों को तैयार करेगा नाटक लिखवाएगा लेकिन यदि रंगशालाएं बन जाएंगी नाटक ग्रुप नहीं बनेगा तो रंगशालाओं में नाच होंगे भाषण होंगे म्यूज़िक रख किए जाएंगे मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें आवश्यक नहीं है जीवन के लिए ये भी आवश्यक हैं किंतु रंगमंच नहीं बनेगा न अकेडमीज़ हो जाएंगी तो लोग ट्रेंड हो जाएंगे ट्रेंड होके आके किसी ऑफिस में क्लर्की करेंगे कहीं अकाउंटेंट हो जाएंगे वो नाटक में नहीं आए इसलिए नाटक दलों की जो आज आवश्यकता है उसकी ओर मैं इनका ध्यान दिलवाऊँगा इसके साथ ही मैं बाहर के आगत सभी कलाकारों परिचालकों लेखकों समीक्षकों सबको धन्यवाद देता हूँ इतने प्रेम से आकर उन्होंने काम किया सैकड़ों मील की यात्राएं तय करके वे यहाँ आए केवल एक दो नाटक प्रस्तुत करने के लिए और आप जानते हैं वो सभी प्राय शौकिया थे क्यों वो आए आपके सामने इसलिए कि उन्होंने मेहनत की है वो आपको दिखाना चाहते थे और चाहते थे कि आपकी थोड़ी सी संवर्धना कि आप जरा सूख एप्रिशिएट कीजिएगा कि हाँ भाई तुम थोड़ा सा तुम भी थोड़ा सा प्रयास कर रहे हो और इसके साथ ही इतनी इतना कष्ट लेकर वो यहाँ आए उन्होंने देखा हमारे साथ मिलकर काम किया इसके लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं और यदि इस नाट्य महोत्सव में हम कुछ भी कर सकें यदि कुछ भी इस ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकें तो ये हमारी एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा एक और मौका मिला है इंदिरा जी के आने की वजह से सारे अखबार वाले यहाँ हैं इसलिए मैं एक बात और कहूँगा वो ये है आपने देखा होगा पश्चिम बंग सम्मेलन हुआ एक यहां कॉलम के कॉलम रंगे गए हिंदी नाटक महोत्सव हुआ न्यूज़पेपर पेपर ब्लैक आउट। मैं दिल्ली में गया था मैं यहां से 900 मील की यात्रा तय करके दिल्ली जा, जाता हूं दो दो कॉलम्स में रिव्यूज निकलते हैं बल मिलता है उत्साह मिलता है वहां के लोगों को मालूम होता है कि नाटक के बारे में कोई काम हो रहा है बंबई से ग्रुप आया दिल्ली से ग्रुप आया एक न्यूज में एक हिंदी या अंग्रेजी न्यूजपेपर में उसके बारे में कोई रिव्यू नहीं कोई कमेंट्स नहीं, ये कलकत्ते, नहीं, नहीं ये कलकत्ते की अपनी विशेषता है बंबई की नहीं है दिल्ली की नहीं है यह कलकत्ते की अपनी विशेषता है कि राजा एडीपस के दो शो हो गए लोग तालियां बजा के चले गए न्यूज पेपर में भी आए थे नहीं आए थे ये बात नहीं लेकिन न्यूजपेपर ब्लैकआउट शायद हम ऐसा काम कर रहे हैं जो संवर्धनीय नहीं है शायद हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसको देखा नहीं जाना चाहिए यदि ऐसा है तो वही हमें कहिए नाटक आपको अच्छा नहीं लगा चुप मत बैठिए क्रिटिसाइज़ कीजिए नाटक यदि आपको अच्छा लगा तालियां बजाइए नाटक को अच्छा कहिए लिखिए लेकिन चुप मत बैठिए इस तरह अवज्ञा मत कीजिए इस तरह अपेक्षा मत कीजिए हमसे झगड़ा है हम नहीं बाप का काम करते हैं तो वो कहिए हमें बताइए हमें कि आपकी ये गलती लेकिन चुप यदि बैठे रहेंगे तो ये तो आप हमारे साथ कुछ नहीं कर रहे ये तो आपने हिंदी नाटक हिंदी नाटक के साथ कुछ कर रहे हैं ये तो आप नाट, हिंदी नाटक के साथ ये मैं कहूँगा कि अन्याय कर रहे हैं बस इतना ही मैं कहूँगा मैं शायद हो सकता है कुछ कह गया हूँ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था उसके लिए मैं उन सबों का क्षमा प्रार्थी हूँ किंतु जो मन में बात थी वो कहनी आवश्यक थी इसलिए मैंने कही धन्यवाद अब मैं आदरणीय श्रीसरिया जी से अनुरोध करूँगी कि वे दो शब्द इस अवसर पर कहें वे हमारे इस नाट्य महोत्सव में संरक्षक तो रहे ही हैं इसके अतिरिक्त अनामिका को बराबर उनका स्नेह मिलता रहा है आशीर्वाद के दो शब्द की कामना बहनों अनायिक अनामिका के पांच छह दिन की जो कार्रवाई रही जो नाटक रहे वो आपने देखे मैं समझता हूँ कि आपने उसे पसंद भी किया बंगाल गुरुदेव रविंद्रनाथ की कला भूमि रहा है और गिरीश घोष यहाँ के सबसे पहले बंगाल के रंगमंच के कार्यकर्ता रहे बंगाल का रंगमंच शायद भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उन्नत कहा जाता है उसी बंगाल में जिसमें गुरुदेव ने साधना की कला की और दूसरे कलाकारों ने काम किया उसमें हम हिंदी का रंगमंच या हिंदी के नाटक या हिंदी के दूसरे कार्य ज़्यादा रूप में कर सके उनकी प्रेरणा से उनकी भावना से उनके तप से उनकी साधना से कलकत्ता हिंदी का सबसे बड़ा नगर है मैं कहूँगा कि कलकत्ते जितने कलकत्ते में जितनी बड़ी हिंदी लोगों की संख्या है उतनी भारतवर्ष के दूसरे किसी शहर में नहीं है और कलकत्ता व्यापारिक नगर होने के कारण साधन संपन्न भी है और कलकत्ते में हिंदी के कॉलेजे हिंदी के स्कूल हिंदी के और दूसरी एक्टिविटीज भी काफ़ी संख्या में हैं। यहाँ हजारों हजारों विद्यार्थी कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ते हैं काफ़ी लड़कियों की संख्या भी है हिंदी पढ़ने वालों की ऐसी स्थिति कलकत्ते की है और हिंदी के लिए यहाँ बहुत कुछ काम हुआ था पिछले दिनों में और हिंदी का सबसे पहला काम बंगाल में ही शुरू हुआ था देशवाद ही पराधीन था उस समय हमारे पास भाषा के झगड़े नहीं थे प्रांतों के झगड़े भी नहीं थे दूसरे झगड़े भी नहीं थे हमारे सामने एक सवाल था एक लक्ष्य था देश की स्वाधीनता का और सारे लोग कंधे से कंधे मिलाकर देश की स्वाधीनता के लड़े हमारे सामने वो छोटे मोटे प्रश्न आए नहीं देश के बड़े से बड़े लोगों ने कहा कि राष्ट्र की भाषा हिंदी है कोई प्रांत वालों का सवाल नहीं था कोई देश वालों का सवाल नहीं था सारे लोगों का सवाल था तो एक बात की बात होगी लेकिन देश स्वाधीन होने के बाद बहुत सी नई नई बातें हमारे सामने आई नई नई समस्याएँ और नए नए प्रश्न खड़े हो गए और बहुत सी उधने पैदा हो गई लेकिन हिंदी के लिए कलकत्ता इतना बड़ा नगर है कि हाँ कोई नाट्य की बात नाट्य की संस्था ऐसी नहीं थी पहले थी कुछ संस्थाएं जो मिट गई अपने काल में उन्होंने अच्छा काम किया था मैं आपसे कहूँ आपको मालूम होगा हिंदी नाट्य परिषद यहाँ 1916 सो में स्थापित की गई थी और उसके पीछे उन दिनों की नाटक मंदिरों के पीछे या उन दिनों की नाट्यशालाओं के पीछे या उन समय की बंगाल की के नाट रंगमंचों के पीछे भी राष्ट्रीय भावनाएँ थीं राष्ट्र की चीज कहने की बात थी राष्ट्र के सामने जो प्रश्न थे उन्हीं प्रश्नों को खड़ा करना था दीनदाय के नाटकों में मंगिम दुन के नाट दोस्ती नाटकों में सारे में प्रश्न थे उन लोगों ने भी वैसे ही काम किए थे आज समस्याएँ बदल गई है आज साहित्य की हमें चीज जरूरत है कला की चीज़ है नाट्य मंच को उन्नत करना है नाट्य कला का हमें समझना है कि नाट्यकला कैसे आगे बढ़ सकती है और कलकत्ता इसके लिए मेरे निगाह में सैसे सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान हो सकता है इसलिए दस वर्ष पहले कुछ थोड़े से लोगों के मन में कल्पना आई थी और बहुत छोटे से रूप में अनामिका की स्थापना हुई थी आज दस वर्ष का समय वैसे छोटा भी है पर बड़ा भी है दस वर्ष में अनामिका ने जो कुछ काम किया उसका प्रदर्शन उसकी जो कुछ चीज़ हुई आप लोगों ने सबने देखा और आज बहन इंदिरा यहाँ हम लोगों के बीच में उपस्थित हुई इससे हमें उत्साह मिलेगा अनायमिका के लोगों को उत्साह मिलेगा और दूसरे लोगों को भी उत्साह मिलेगा हम उम्मीद करेंगे मैं बहुत मैं नहीं लेना चाहता हूँ कि हमारे सामने जो द्वलंत प्रश्न है बहुत प्रश्न खड़े हैं उन प्रश्नों से उन प्रश्नों को हम नाट्य के द्वारा भी बहुत कुछ सुलझा सकते हैं बहुत कुछ मदद दे सकते हैं बहुत कुछ सहायता पहुँचा सकते हैं और उसके लिए मैं कहूँ आपसे कि सबसे बड़ी भाषा यानी सबसे ज़्यादा लोगों की भाषा हिंदी इसलिए हिंदी के द्वारा यदि हम किसी समस्या को उपस्थित करते हैं तो ज़्यादा लोगों के सामने समस्या उपस्थित होती है दूसरी भाषाओं के द्वारा हम उपस्थित करें उसका कोई विरोध नहीं हो सकता वो भी आवश्यक है लेकिन राष्ट्र की समस्या हिंदी के द्वारा हम उपस्थित करेंगे तो राष्ट्र की समस्या ज़्यादा रूप में सुलझेगी और ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझेगी इसलिए कलकत्ता उसके लिए उपयुक्त स्थान हो सकता है उसमें हमें सब लोगों का प्रोत्साहन चाहिए सबका आशीर्वाद चाहिए सबका सहयोग चाहिए सरकारी लोगों का स्थानीय लोगों का साहित्यकारों का नाटककारों का दोस्ती मनीषियों का जो है उनका सबका सहयोग चाहिए मैं आशा करूँगा उम्मीद करूँगा कि सारे लोगों को सहयोग मिलेगा और अनामिका बहुत छोटा सा काम कुछ आपके सामने कर सकी है अगले कुछ दिनों में और ज़्यादा अच्छा काम कर सकेगी और आपके सामने कलकत्ते में हिंदी का रंगमंच समझिए या हिंदी नाट्य कला समझिए उन्नत करने में आपका सबका साहित्य सबकी सहायता मिलेगी और सबके द्वारा हम हिंदी को और हिंदी रंगमंच को ज़्यादा स्वागत समिति के उपाध्यक्ष श्री कृष्णचंद्र जी अग्रवाल से अनुरोध है कि वे कुछ कहें। आदरणीय बहन आज तुम यहाँ पर आई कि शायद नाच महोत्सव की सबसे बड़ी सफलता है क्योंकि हम लोग जिस आस्था विश्वास और भावना को लेकर जिंदा रहे हैं उसकी तुम प्रतिनिधि हो और कलकत्ते की क्रिसमस की शाम सारे देश के लिए बड़ी मशहूर है लेकिन हमने ये देखा भाई श्यामान के दिल में कुछ जोश आया उन्होंने कहा कि हमारी कला अप्रिसिएट नहीं हुई लेकिन कलकत्ते की इस मशहूर शाम को मैंने देखा सात दिनों तक लगातार हर शाम हॉल पैक रहा भाई शमान को समझना चाहिए कि ये उनकी सबसे बड़ी सफलता रही है आज मैं जिस विषय पर वो बोलना चाहता था सीताराम जी ने उसको जहाँ से छू कर के छोड़ दिया वो वो मैं अनुभव करता हूँ कि रंगमंच के द्वारा हम आज देश की जो समस्या है समाज की जो समस्या है उस पर जितना गहरा प्रकाश कर हैं उसके विषय में इतना प्रचार करते हैं उतना शायद उतना लिख पड़ नहीं आपको स्मरण होगा कि भारत पाक विभाजन के बाद पृथ्वीराज कपूर जब भारत का तूफानी द्वारा करने उठे तो कैसा उनका स्वागत हुआ कैसा उस समय मर्मस्पर्शी उन्होंने चोट पहुंचाई लोगों के मन पर और अंदर को छू लिया आज भाई श्यामा ने जैसा कहा है मैं खुद भी भुक्तभोगी हूँ मैंने भी एक बार दुस्साहस किया था रंगमंच स्थापित करने का कलकत्ते में और साठ रुपए खर्च करके तीसरे दिन 1200 का जब टिकट बिका तो मैंने तारा लगा दिया तो ये एक अवश्य ही एक दुर्भाग्य है लेकिन उन दुर्भाग्यों से लड़ना पड़ता है क्योंकि सरकार का ध्यान जब तक आकर्षित होता है इनके इंटरटेनमेंट टैक्स माफ होता है तब तक तो यहाँ पर वो नाट्यशाला ही बंद होने की नौकत आ है कलकत्ते में भी बंगला रंगमंचों का इंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ है लेकिन जब डॉक्टर राय भी जीवित थे उनसे कई बार कहने के बावजूद अभी तक कलकत्ते में हिंदी नाट्य मंच पर से इंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ नहीं हुआ है बहरहाल मैं आशा करता हूँ मुझे विश्वास है कि बहन इंदिरा जी के नेतृत्व में जो कि अब तो रंगमन चलचित्र सभी इनके विभाग में है उनके सही और हम लोग भी उनके अंदर ही हैं अखबार वाले भी <laughs> तो वो उनके सहयोग से उनके दिग्दर्शन में निश्चय ही हम लोग गलती करेंगे और जैसा भाई श्यामा ने कहा है ग्रुप्स तैयार करने के बाद वो ग्रुप्स पिछले दिनों एक ही शख्स ने बड़े अच्छे तैयार किए थे वे थे महारानी गा, गायत्री देवी के स्वतंत्र दल के ग्रुप्स मैंने उन्हें देखा बड़ा अप्रिशिएट किया राजस्थान के गांव-गांव में महारानी जब जाती थी तो पहले ग्रुप्स नाच गा लेते थे उसके बाद महारानी खड़ी होकर के अंग्रेजी में स्पीच पढ़ती थी उसके बावजूद लोग बैठे रहते थे उनको यात्रा होती थी अगला ड्रिश देखने को मिलेगा तो ये नाटक का ग्रुप्स अच्छा उन्होंने तैयार किया था लेकिन अभी तक और कोई ग्रुप्स तैयार देखने को नहीं मिले हैं मैं अब बहन जी से अनुरोध करूँगा कि वे निश्चय ही बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं के बावजूद ये छोटी सी समस्या जो नाट्य मंच की है रंगशाला रंग की है उस ओर भी ध्यान देंगी और ये समझेंगी कि कलकत्ता जो है वो हिंदी का सदैव क्रिया क्षेत्र रहा है हिंदी का पहला समाचार पत्र हिंदी का पहला प्रेस हिंदी का पहला कॉलेज हिंदी के प्रथम लेखक नाट्यकार संगीतज्ञ सब कलकत्ता ने दिया है और मुझे विश्वास है कि आज उनके आगमन से ये कलकत्ता एक बार खाली इनके छूने भर की देरी है काम बाकी लोग कर लेंगे जरा गाड़ी में धक्के लगाने की देरी है एक बार धक्का लगा देंगे तो देखेंगे मेल ट्रेन अपने आप चल पड़ेगी मैं आशा करता हूँ कि आपके स्पर्श से ये काम जो बार बार अटक रहा है अपने पूरे जोरों से चल पड़ेगा धन्यवाद हमारा सौभाग्य है कि हिंदे के लप्थ प्रतिष्ठ नाट्यकार श्री वैष्णु प्रभाकर हमारे बीच उपस्थित हैं और समारोह के प्रारंभ से ही वे हमारे सारे आयोजनों में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित थे और भाग ले रहे हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि इस महोत्सव के संबंध में दो शब्द वे कहें समादरणी इंदिरा बहन बहनों और भाइयों मैं तो केवल यह सोचकर यहाँ आया था कि मुझे बाहर से आने वाले लेखकों कलाकारों की ओर से अनामायिका को केवल धन्यवाद देना है लेकिन जैसा कि अभी हमारी बहन ने कहा कि उस संबंध में अपने विचार भी मैं बताऊं, तो मैं ये स्पष्ट कहता हूँ केवल शिष्टाचार के नाते नहीं बल्कि सोच समझकर कहता हूँ कि ये जो नाट्य महोत्सव यहाँ हुआ और जो कल समाप्त होने जा रहा है वो अत्यंत ही सफल और उपादेय रहा है कई दृष्टियों से पहली दृष्टि से हमने रामलीला से लेकर इडिपस रेक्स अंधा युग की स्टेज को देखा और देखा ही नहीं मैं जानता हूं कि सबने सब नाटकों को पसंद नहीं किया ये बात तो केवल मूर्खों के देश में हो सकती है सबने अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी रुचि के नाटकों को पसंद किया लेकिन मैं जिस दृष्टि से सफल कहता हूं वो ये दृष्टि है कि नाटक के एक विद्यार्थी के लिए ये अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव रहा चूँकि वो देख सका कि हमारा वो रामलीला का रंगमंच जो मंथर गति से धीरे धीरे चलने वाला साज सज्जा से सजा हुआ और वहाँ से लेकर हम ए रेक्स के रंगमंच तक पहुँच गए हैं हम जो प्रतीकवादी रंगमंच है ये आपकी अपनी इच्छा है कि आप उसको सही समझते हैं तो ठीक है उसका पालन कीजिए गलत समझते हैं तो बताइए कि कहाँ गलती है अपनी बात कही इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण तो रहा अध्ययन की दृष्टि से इसके लिए मैं उनके चुनाव को बधाई देता हूं करने वालों को हो सकता है इसमें एक दो बात कोई बताए कि ये नहीं ये होता लेकिन इसका तो कोई अंत नहीं है कि कहाँ क्या होता लेकिन जो कुछ हुआ वो ठीक था दूसरी गोष्ठियाँ हुई नाट्यकारों की परिचालकों की समीक्षकों की और दर्शकों की उसमें विचार भेद भी था जो बहुत आवश्यक है और जो हुआ करता है विचारों की उत्तेजना भी थी कुछ गर्मी भी आई आनी चाहिए थी लेकिन हमारा ये उद्देश्य प्रस्ताव करने का तो नहीं था लेकिन उद्देश्य यही था कि हमारे विचारों में उत्तेजना हो और हमको सोचने के लिए भी वश करें मैं समझता हूं, मेरा तो अपना ये अनुभव है और मेरे मन पर तो मेरे मस्तिष्क पर तो ये छाप पड़ी है कि मैं कुछ सोच सकूँ समझ सकूँ हम सब सहमत हों ये बात नहीं है मुझे खली ज़ब्रान की एक छोटी सी कहानी याद आती है बहुत छोटी सी दो विद्वान थे धर्मगुरु एक दूसरे के परम विरोधी थे क्योंकि हमारे यहाँ भी परस्पर विरोधी बातें कही गईं वो दोनों बड़े विरोधी थे एक दूसरे के सौभाग्य से या दुर्भाग्य से एक बार वो एक ही बाजार में घूमते हुए मिल गए और दोनों ने फिर शास्त्रार्थ का अखाड़ा वहीं बाज़ार में खोल दिया एक दूसरे के तर्कों को काटा एक दूसरे की निंदा की अपने अपने पक्ष का समर्थन किया और घर चले गए घर जाने के बाद क्या हुआ जो देवताओं का उपासक था जिसकी आस्था भगवान में थी उसने जाकर देवताओं की सब मूर्तियों को बाहर फेंक दिया और कहा कि हे भगवान मैं तो अभी तक अंधकार में था मुझे तो अब ज्योति मिली और जो नास्तिक था जो देवताओं को नहीं मानता था उसने घर जा के देवताओं की मूर्ति स्थापित की और कहा कि मैं अब तक तुम्हें भूला हुआ था तुम कहाँ थे मैं आज से तुम्हारी उपासना करूंगा तो हो सकता है कि जो परस्पर विरोधी विचार हमारे यहां हुए उनको प्रकट करने वाले व्यक्ति घर जाकर ये सोचें कि मेरे विपक्षी ने जो बातें कही थी जो दलीलें दी थी उनमें शायद कुछ सार है और उसको समझने की सोचने की जरूरत है इस दृष्टि से मैं समझता हूं अगर ऐसा विचार हो तो वो अत्यंत सफल है तीसरी बात कुछ थोड़ी सी व्यक्तिगत है और वो ये ये कि उत्सव किए जाते हैं बाहर से लोगों को बुलाया भी जाता है स्वागत सत्कार अभ्यर्थना सभी कुछ होता है लेकिन जैसा कि इसी प्रदेश में पैदा होने वाले और सारे विश्व द्वारा स्वीकृत महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा है दान ना चाहिए चाहिए दाता मैं दान नहीं चाहता हूँ मुझे दाता चाहिए गिफ्ट विदाउट गिवर नथिंग तो जिस प्रकार हमारा स्वागत यहाँ किया गया जिस आत्मीयता से वो मैं कहना चाहता हूँ वो वही आत्मीयता थी जिसकी वो रविबाबू ने संकेत किया था कि हमें दान की नहीं स्वागत सत्कार की नहीं हमें दाता की आवश्यकता है तो अनामिका वालों ने जिन्होंने ये उत्सव आयोजित किया और जिस प्रकार उन्होंने इस आठ नौ दिनों में आठ नौ दिन तो क्या काम तो वो आठ नौ महीने पहले से कर रहे होंगे लेकिन जब हम यहाँ रहे उसको जिस प्रकार से घर की स्त्रियों ने आकर के बड़े स्नेह से और आदर से हमको हमारी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरा किया और हमको खाना खिलाया तो मैं कहता था उनसे कि इतना सत्कार तुम्हारा तो अपने घरों में भी नहीं होता है मुझे सहसा रूस की मास्को की याद आ गई वहाँ भी लोग इसी तरह से करते हैं और मुझे एक महिला की याद आती है जो दुभाषय थी है हमारी मैंने उनसे कहा कि आप हमारा बहुत स्वागत सत्कार कर रहे हैं आखिर क्या बात है बोली ये बोली कि आप समझते हो कि हम घर पर इतना काम करते हैं ये बात नहीं सात वर्ष हो गए मेरी शादी को मैं अपने पति को एक गिलास पानी देने को तैयार नहीं हुआ और मेरे पति ने मुझसे कहा है कि मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाओ मैंने आज तक फोटो नहीं खिंचवाया लेकिन आप लोगों ने मेरे कितने फ़ोटो खींच डाले ये कि किस लिए करते हैं कि आप हमारे अतिथि हैं हमारे देश में आए हैं और हम आपको आपके देश की तरह ही आपका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने ये बात कही तो संयोग से एक बहन ने मुझसे कहा बिना मेरे कुछ कहे कि हम लोग भी अपने घरों में तो शायद इतना काम नहीं करते हैं लेकिन जब एक बार कोई काम संभाल लेते हैं तो फिर मन लगाकर करते हैं तो ये बात मैंने जो देखी यहाँ व्यक्तिगत रूप में जिसे पर्सनल टच कहते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं फिर एक बार इस उत्सव के आयोजकों को अपनी ओर से अपने सब साथी लेखकों और कलाकार की ओर से धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि इस तरह के आयोजित ये उत्सव जो हैं इसको हम देश के दूसरे भागों में भी इसी दृष्टि से करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जबकि ये नाट्यकला और रंगमंच बहुत विकसित होंगे जिसके लिए हमारे नाट्यचार्य कवि कुलगुरु कालिदास ने कहा था कि तो देवता गंधमाल्य से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना नृत्य तो नाट्य से होते हैं धन्यवाद इंदिरा से है कि पर कुछ कहें। बहनों और भाइयों मुझे काफी संकोच हो रहा है क्योंकि जितने लोग अभी तक बोले उन्हें काफी अभ्यास नाटक के बारे में है अनुभव है इस सारे प्रश्न पे 10 साल से चर्चा करते आ रहे हैं सबको देखते आ रहे हैं भारत के कोने कोने में क्या हो रहा है और मैं बिल्कुल एक अनजान यहाँ इस बीच में आ गई हूँ खैर और कुछ नहीं हुआ तो मेरे ऊपर मेरे काफ़ी ज्योति मुझे मिली और काफ़ी मैंने सीखा यहाँ आके इसमें तो कोई शक नहीं है कि नाटक एक मनुष्य जाति के जीवन में एक विशेष जगह रखता है और बहुत प्राचीन समय से मेरे ख्याल से सबसे पहले जो साहित्य दुनिया में हुआ होगा वो शायद नाटकी के रूप में हुआ होगा और नाटक केवल एक कला नहीं है बल्कि एक शास्त्र भी है और उसमें कोशिश की है मनुष्य ने अपने जीवन के हरेक स्तर पर भाई आप मेरे खास तस्वीर लेके और बुझा दीजिए तो अच्छा तो, को टटोले और उसकी जानकारी कुछ खुद ढूंढने की कोशिश करें ये खाली एक ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसके द्वारा दूसरों को कुछ सिखाएं बल्कि अपने को भी पहचानने की कोशिश इसके द्वारा मनुष्य जाति ने की है और यही कारण है कि इतने अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह के नाटक दुनिया में होते आए हैं यहीं पे जो आपने पिछले सप्ताह में जो दिखा जिसका हमने वर्णन अभी सुना उसी में भी आपने देखा कितना अंतर था और हरेक का अपनी जगह पे एक महत्व था नाटक में शायद सभी कलाएं आ जाती हैं साहित्य तो है ही है संगीत है नृत्य है रंग है वस्त्र पोशाक की जानकारी मनोविज्ञान की जानकारी कोई चीज शायद नहीं है हमारे जीवन में जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी आवश्यक नहीं है एक अच्छा नाटक लिखने में और उसको जनता के सामने इस तरह से पेश करने में जो उनके दिल तक वो पहुँचे चीज़ एक अंग्रेज़ फिलासफ़र थे मिस्टर जोड वो एक दफे हमारी यूनिवर्सिटी में थे तो भाषण देने आए तो उन्होंने कहा कि जो जनता की रुचि होती है या अच्छी क्या यह पहचान कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी वो कोई स्वाभाविक नहीं होती कोई बच्चा पैदा नहीं होता है उसको ला वो आते आस्ते अच्छी चीज़ देखते देखते वो पहचान उसको होती है क्या अच्छा है क्या बुरा है और अक्सर अच्छी चीज़ देख के ऊपते भी हैं तब भी आगे जा कर पहचानते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और यही कारण है कि छोटे बच्चों को भी काफ़ी मुश्किल साहित्य सिखाया जाता था ऐसे समय पे ऐसे उम्र पे जब समझ नहीं आता था कि इसके पीछे विचार क्या है खाली शब्द सीख लेते थे लेकिन उसका असर भी दिमाग पे पड़ता था और बाद में कुछ छानबीन कर सकते थे कि कौन चीज़ ऊंचे दर्जे की है और कौन चीज़ नहीं है यही नाटक का सवाल है कि हरेक फौरन पहचाने के कौन चीज अच्छी है ये शायद हो नहीं सकता है कुछ लोग तो पहचानेंगे बहुत लोगों को देख देख के उसकी आदत हो तब जाके वो उसको अलग कर सकेंगे अच्छे बुरे को और अलग अलग दृष्टियों से देख सकेंगे हमें आपने यहाँ कई लोगों ने कहा और सच कहा कि यहाँ नाटक प्राचीन समय में तो खैर था ही लेकिन बहुत वर्षों से बिल्कुल ख़त्म हो गया था थोड़े एक ग्रुप यहाँ एक ग्रुप वहाँ आगे बढ़े बंगाल का काफ़ी नाम ऊंचा हुआ कुछ महाराष्ट्र का हुआ लेकिन हिंदी नाटक का बहुत ऊंचा नहीं हुआ और इतने साल कोशिश के बाद भी जैसे आपने खुद महसूस किया कि